बोले जो पराक्रम आज तक कोई नहीं कर सक पाया वो पराक्रम आपने किया है अभी कोई आपका पिटारा बंद नहीं हो गया है आप तो गुरुपुत्र हैं, बड़ी बड़ी चीजें गुरुजी ने सिखाई होंगी पुनः एक कोई विलक्षण प्रयोग करो बोले तब ठीक है इसने फिर आचरण प्राणायाम किया और प्राणायाम करके इस बार आग्ने यास्त्र का प्रयोग कर दिया महाराज उस भयंकर आग्ने यास्त्र के प्रभाव से दिशाओं में आग लग गई सारी सेना झुलसने लग गई सबकी चमड़ी उधरने लगी बहुत भयंकर स्थिति आ गई और हाहाकार मच गया अर्जुनस्तु महाराज़ ब्राह्म मत्र मोदय सर्वास्त्र प्रतिभाता विहितम पद्म योनिना नारायणास्त्र से सेना नहीं जल पाई थी ज्यादा क्यों भगवान ने तुरंत उपाय बताकर ठंडा कर दिया किंतु आग्नेय अस्त्र के प्रभाव से एक अक्षौणी सेना जल गई थी पानी एक अक्षणी सेना में 13 लाख तो पैदल सैनिक होते हैं बहुत बड़ा प्रमाण होता है भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया क्योंकि नारायणास्त्र आदि सभी अस्त्रों को आग्नेस्त्र आदि सभी अस्त्रों को ब्रह्मास्त्र समाप्त कर देता है किंतु नारायणास्त्र का कोई प्रतिकार नहीं है नारायण अस्त्र का प्रतिकार यही है कि हाथ खड़े कर दो शरण में हूं ये बोल दो बस काम बन जाएगा अब तो अश्वत्थामा अच्छा रस से कूदा धनुषवान रथ परि पटक दिया तर्कश उतार के धर दिया और दक्षिण की ओर भागा धिकार है धिककार है धिककार है शास्त्र में जो कुछ लिखा है सब झूठ है सब झूठ है।, है मैंने कृष्ण और अर्जुन को भस्म करने के लिए जिस अस्त्र को छोड़ा पांडवों को भस्म करने के लिए जो अस्त्र छोड़ा धृष्ट जिम्न को भस्म करने के लिए जो अस्त्र छोड़ा ये मेरे शत्रु सबके सब बच गए जो कुछ लिखा है सब झूठा है तत् द्रोणिर रथात् रहात्संद वे गिता झिगिक् मिथ्याद्रवत रण शास्त्र के प्रति संदेह नहीं करना चाहिए बहुत ध्यान से सुने हमें सिद्धि प्राप्त होवे तो असिधि प्राप्त न होवे तो शास्त्र में अविश्वास नहीं करना चाहिए शास्त्र में गुरु में भगवान में अविश्वास करने वाला मारा जाता है संत सदगुरु शास्त्र और भगवान इनको एक रूप मानना चाहिए इनमें किसी अवस्था में अविश्वास नहीं करना चाहिए और स्वल्पण्य बताम राजन विश्वासों नहीं विजाये पुण्य की कमी हो जाएगी तो विश्वास नहीं होगा महाराज विश्वास का अभाव होता ही तब है जब चित्त में पाप की मात्रा बढ़ जाती है पाप समाप्त तो हो जाएगा तो विश्वास आ जाएगा पाप रहेगा तो अविश्वास बना रहेगा ये पहचान है एक ऋषि पुत्र शास्त्र के प्रति अविश्वास कर रहा है एक विद्या के प्रति धनुर्विद्या के प्रति अविश्वास कर रहा है तो इसे सन्मार्ग दिखलाना चाहिए इस विचार से भगवान कृष्ण कृष्णद्वीपायन व्यासि अश्वत्थामा के सामने प्रकट हो गयी बोलो श्री वेदव्यास भगवान की व्यासी ने कहा ब्रह्मर्षि कुमार अतुलित पराक्रमी अस्वत्थामा वत क्या बात है इतना क्यों ग्लानी का अनुभव कर रहे हो बोले भगवन ग्लानी न करूं तो क्या करूं मेरी समझ में नहीं आता ये हमारा दिव्यास्त्र झूठा कैसे हो गया हमने इसके प्रयोग में तो कोई गड़बड़ी नहीं की खूब बढ़िया संकल्प करके आचमन करके प्राणायाम करके पवित्र होके अपनी भीतर की शक्ति लगा करके मैंने संकल्प किया लेकिन मेरा एक भी शत्रु नहीं जला केवलम हवा शांत मक्षणी ज्वलत यह केवल एक अक्षवणी सेना को समाप्त करके शांत हो गया देवता ऋषि नाग गंधर्व किन्नर यक्ष प्रमथ कोई भी प्राणी इस अस्त्र के प्रभाव से समाप्त तो हो जाता है बच नहीं सकता पर ये मेरे शत्रु कैसे बच गए बहुत ध्यान दें द्रोणाचार्य जी साक्षात महर्षि देव गुरु बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज महर्षि भरद्वाज मुनि बस नहीं प्रयागाज नहीं रामपद अति अनुरागा और उन महर्षि भरद्वाज के पुत्र आयोनिज पुत्र श्री द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा जो शंकर जी का अंश है प्रलय के लिए ही आए हैं बृहस्पति किसके पुत्र हैं बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और अंगिरा साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वह महर्षि अंगिरा जिन्हें अग्नि ने अपने पिता के रूप में स्वीकार किया अंगिरा के पुत्र ही अग्नि वो अंगिरा है, उस आंगिर इसलिए आंगिरस गोत्र है अश्वत्था माता प्रत्येक गोत्र के आचार्य होते हैं उन्हें प्रवराचार्य कहा जाता है उस प्रवराचार्य के हिसाब से ही प्रवरों का निश्चित होता है ब्राह्मणों में कितने प्रवर हैं किसी का एक प्रवर होता है किसी के तीन प्रवर होते हैं किसी के पांच प्रवर भी होते हैं जैसे उदाहरण हम आपको दें भारद्वाज गोत्र के त्रिप्रवर हैं तो तीन प्रवराचार्य कौन कौन है आंगिरत बारहस्पत्य और भारद्वाज ये त्रिप्रवर है इसी को प्रवराचार्य कहते हैं कितने पवित्र कुल में जन्म हुआ है अश्वत्थामा का महान ब्रह्मचारी हैं अश्वत्थामा दीर्घ जीवी है अब तक शरीर सहित विराजमान हैं। और सुन लीजिए आप अगला कल्प जो आने वाला है उस अगले कल्प में सप्तरषि मंडल में अश्वत्थामा जी विराजमान होंगे सप्तषियों में उनकी गणना होगी आज भी सतरी विराजमान है इतने बड़े अश्वत्थामा के चित्त में भी श्री कृष्ण के प्रति मनुष्य बुद्धि है अर्जुन के प्रति सामान्य मनुष्य की बुद्धि है हम आपसे पूछ रहे हैं कितने पवित्र कुल में उत्पन्न हुआ वेदों का स्वाध्याय करने वाला एक महान ऋषि का पुत्र भगवान की भगवत्ता कैसे भूल गया और उसी भगवत्ता का ज्ञान कराने के लिए व्यासी आए हैं वो कहता है कि मरण धर्मा केने हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं अश्वत्थामा बोल रहा है केने मऊ मर्त्य नावधीत के नावधी केशव अर्जुन दोनों साधारण मनुष्य हैं मरण धर्मा है इनको क्यों नहीं जलाया इस आगने यास्त्र ने ये या अश्वत्थामा जी बोल रहे हैं बहुत बारीकी से समझने वाली बात है भले ही कोई चाहे जितने उच्च कुल में पैदा हुआ हो सारे वेदादि शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया हो बड़ा धर्मात्मा हो वैदिक धर्म में कभी कोई वैदिक सदाचार के पालन में कहीं कोई गड़बड़ी न करता हो त्रिकाल संध्या करता हो अग्निहोत्र करता हो वेदों का स्वाध्याय करता हो सत्य ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता हो सारे गुण उसमें हो किंतु यदि भगवान से विरोध रखने वाले भगवान के भक्तों से विरोध रखने वालों के तरफ चला जाता है यदि उनका अन्न खाता है यदि उनके कुसंग में रहता है तो ऋषि कुमार के चित्त में भी वह मलिनता आ जाएगी कि वह भगवत तत्व को भूल जाएगा और दूसरी ओर न उत्तम कुल में जन्म है न वेदों का अधिकार प्राप्त है न कोई उत्तम क्रिया है किंतु भगवान के प्राणचारे भक्तों का चरणाश्रय ग्रहण कर ले भक्तों का विरोध न करे वैष्णवापराध न करे संता अपराध न करे गौ ब्राह्मण का अपराध न करे तो महाराज एकदम बिना पढ़ा लिखा हो चाहे जैसे निम्न कुल में उसका जन्म हुआ हो यदि वह संतों का चरण सेवक है तो उसे भगवान के तत्व का ज्ञान प्राप्त तो हो जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कह सकते कि हे श्री राम हम तुम्हारे तत्व को जानते हैं और बिना पढ़ा लिखा केवट कह रहा है मांगी केवट आना कहे तुम्हार मरम में जाना मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया बोलो बड़े पढ़े लिखे विद्वान कर सकते भगवान से कि हमने तुम्हारा मर्म जान लिया पर वो संत से ही है इसलिए उसने मरने जान लिया आज अश्वत्था माज ऐसे नहीं है अब तो वे खूब भजन करते हैं बड़े उच्च कोटि के महात्माएं, ऋषि हैं क्यों हैं? बोले तो अब वो विमुखों का संग छूट गया इसलिए इसलिए महाराज श्री सूरदास जी महाराज की बाणी है सूरदास जी कहते हैं विमुख जनन को संग न कीजे जय विमुख जनन को संग न कीजे जय विमुख जनन को संग न कीजे जय विमुखों का संग मत करो क्योंकि विमुखों का संग करने से तुम्हारा जीवन से चला जाएगा इसलिए छाड़ी मन हरि बिमुखन को संग हरि बिमुखन को संग छाण मन हरि विमुखन को संग जिनके संग कुबुधि उपजत है कर परत भजन में भंग कहा हो तपय पान कराए विष नहीं तजत भुजंग का गई कहा कपूर चुगाए स्वान नहाए गंग खरपो कहा अर गजाले पन मरकट भूषण अंग गज को कहा न्याय सरिता बहुरी धरे खाही अंग पाहन पतित तब बास नहीं बेधत श्री तो करत निशंग सूरदास खलकारी कामर चढ़े न दूजो रंग जजो मन हरि बिमुखन को संग इसलिए अश्वत्थामा में कोई कमी नहीं है एक ही दोष वो दुर्योधन जैसे बिमुख का कुसंग करता है पांडवों से बैर्विरोध मानने लग गया इसलिए ऐसी अवस्था हो गई व्यासी ने कहा तुम ऋषि कुमार हो तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए श्रीकृष्ण मरणधर्मा मनुष्य नहीं है वे साक्षात नारायण हैं और ये अर्जुन साक्षात नर भगवान है ये ही वज्रिकाश्रम में नर नारायण के रूप में आज भी सब कर रहे हैं तुम महान शिव भक्त हो तुमने पूर्व जन्म में बहुत शिव उपासना की है पर तुमने शिव की मूर्ति की उपासना की है और श्री कृष्ण अर्जुन ने नर नारायण ने शिवलिंग की उपासना की यहां व्यासी वर्णन कर रहे हैं महाभारत में और बड़ा लंबा प्रकरण है किन मंत्रों से पाठ करते थे कैसे उपासना करते थे कैसे अभिषेक करते थे उसका वर्णन है इसीलिए तुम यह मत समझो कि हमारे ही पास इष्ट बल है कृष्ण अर्जुन के पास इष्ट बल नहीं है ये भी महान तपस्वी हैं, बड़ी कठोर तपस्या की है इन्होंने। इसलिए भगवान शिव की केवल मूर्ति पूजा करे वह आधी मानी जाती है और शिवलिंग का पूजन परिपूर्ण माना जाता है और शिवलिंग के साथ मूर्ति का भी पूजन हो तब तो कहना ही क्या है उसको अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है शिव पुराण में क्योंकि सकल और निष्कल दो प्रकार के स्वरूप शंकर जी के हैं सकल स्वरूप है मूर्ति और निष्कल स्वरूप है शिवलिंग भगवान नारायण के, के भी दो स्वरूप है रामकृष्ण नारायण के भी दो स्वरूप है एक सकल और एक निष्कल सकल स्वरूप है रामकृष्ण नारायण की प्रतिमा श्री विग्रह ये सकल स्वरूप है और निष्कल स्वरूप है शालिग्राम जी गोलमटोल उनमे तो न चरण है न हाथ है न मुख है जिधर से चरण मान लो वही चरण है जिधर मस्तक मान लो वही मस्तक है तो निष्कल स्वरूप है बहुत ध्यान से सुने इसी प्रकार से बहुत से लोग लिंग शब्द का अश्लील अर्थ करते हैं लिंग माने पुरुषत्व का प्रतीक हम यह नहीं कह रहे कि लिंग शब्द का इंद्रिय परक अर्थ नहीं है लेकिन शिवलिंग जहां कहा जाता है वहां लिंग माने होता है चिन्ह प्रतीक भगवान शंकर शंकर के निर्गुण निराकार स्वरूप का प्रतीक है शिवलिंग उसका लिंग से कोई लेना देना नहीं पर पता नहीं लोगों की बुद्धि कितनी क्या कहें अच्छी कहें कि खराब कहें क्या कहें जाने क्या क्या लोग ऊट पटांग बोलने लग जाते हैं अब जैसे कहा जाता वैष्णव लिंग साधु लिंगे लिंग तो साधु लिंग वैष्णव लिंग क्या है लिंग माने होता है चिन्ह संत के वेश को साधु लिंग कहते हैं अब संस्कृत भाषा का तो आपको ज्ञान है नहीं हर जगह अपनी बुद्धि घुसेड़ रहे हो तो क्या होगा परम श्रद्धेय प्राप्त स्मरण धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे ये संसार के लोग राधा कृष्ण की चर्चा तो करते हैं लेकिन ये उनके प्रेम को समझने के योग्य नहीं है क्योंकि इनकी बुद्धि इनकी इंद्रिया इनका मन तुच्छ घृणित विषय सुख तक सीमित है यहाँ के आगे इनकी बुद्धि जा ही नहीं सकती है तो ऐसे लोग विषय को ही सब कुछ माने बैठे हुए हैं वे राधा कृष्ण के दिव्य चिन्ह में प्रेम को क्या समझेंगे इसलिए सकल निष्कल दोनों प्रकार के स्वरूप हैं हरि और हर दोनों के इसलिए यदि हम भगवान व्यास के सिद्धांत को माने यदि हम भगवान वाल्मीकि के सिद्धांत को माने वैदिक ऋषि मुनियों के सिद्धांत को माने तो हमारे यहां कहीं किसी उपासना से कोई विरोध नहीं है भारतवर्ष की उपासना हरिहरात्मक है कितने प्रमाण हम आपको दें भागवत के महाभारत के अन्य पुराणों के यहां अनेकों बार यह बात की कही गई है कि बिना शिव की कृपा के भगवान की भक्ति किसी जीव को प्राप्त नहीं होती है और एक गुप्त मत सवई कहू कर जोर शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर बस बात इतनी सी है कि चाहे शंकर जी हो चाहे भगवती हो चाहे कोई देवी देवता हो यदि हम उसकी उपासना किसी लौकिक कामना की पूर्ति के लिए करते हैं तो सकाम भाव से की गई शिव की उपासना ने रावण को क्या दिया सब लोग जानते हैं इसलिए पतिव्रता हम बार बार कहते हैं, वैष्णव धर्म पतिव्रता नारी का धर्म है जैसे पतिव्रता नारी प्रतिस्थान पर अपने पति का आदर करती है और बाकी ससुर हैं, जेठ हैं, देवर हैं, नंदोई हैं और जाने कौन कौन होते हैं उन सबको जो है घर में आए गए सबको सबको मानती है कि नहीं सबको भोजन कराती है अपने पूज्य प्रणम्यों को प्रणाम भी करती है लेकिन प्रतिस्थान पर पति को स्वीकार करती है और कथनचित कोई उसकी सेवा ऐसी से संतुष्ट हो जाए तो वो यही मांगती है हमारे हमारा सुहाग अविचल बना रहे और कुछ नहीं मांगती है इसी प्रकार से हमारी वृदांगनाए भगवती कात्यायनी की उपासना करती हैं लेकिन कात्यायनी की उपासना करके लौकिक वस्तु नहीं मांगती हैं क्या मांगती हैं बोले कात्यायनी महा माये है नंद गोप देवी पति में कुरुते हे कात्यायनी हे महाभागे ऐसी कृपा करो नंद गोप कुमार श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त है तो ब्यास जी ने कहा कि इन्होंने साठ छियासठ हजार वर्षो तक केवल वायु का पान करते हुए इन्होंने बड़ी कठोर उपासना की ये रुद्रम ईशान वृषभम हरम शंभुम कपर्दि चेकिनम पराहम योजि ठो भारत बहुत विस्तृत अध्याय है और बुले जब इनके पूर्व अवतार में इनकी उपासना से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो नशस्त्रेण श्रेण न वज्रेण नाग्निना न चु वायुना न स्थावरेण च उस समय भगवान ने वर दिया था हे नर नारायण भगवान आप इसके बाद अस्त्र से शत्र से वज्र से अग्नि से वायु से सूखे से गीले से आवर से जन्म से किसी भी प्रकार से आप दोनों का शरीर नष्ट नहीं होगा आप दोनों सचिदानंद घने इस प्रकार से कहा था तो अब वो तो पहले से ही तुम शंकर जी के भगत हो और भोले बाबा ने पहले ही कह दिया है के ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव होगा नहीं तो फिर तुम क्याot... तुम फिर चाहे जितना संकल्प करके कर छोड़ो कि अर्जुन और कृष्ण जल जाएं, भला ये कैसे जलेंगे ये नहीं जल सकते हैं श्लोक लिख लीजिए सर्वरूपं भवं ज्ञात्वा लिंगे यो प्रभु आत्मयोगच तस्मि वही शास्त्रोग कहते जो भगवान शंकर को सर्वरूप जानकर शिवलिंग में उनका पूजन करता है वह परम तत्व को प्राप्त कर लेता है और उसको अध्यात्म ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है और संपूर्ण शास्त्र योग भी उसमें उपस्थित हो जाता है शास्त्रों का ज्ञान भी उसमें उपस्थित हो जाता है इस प्रकार से वर्णन किया अब तो अश्वत्थामा की समझ में आ गया क्योंकि व्यासि यह 201 अध्याय में तेरानवे नंबर का श्लोक है भगवान व्यासि बता करके समझा करके अंतर्धान हो गए और अश्वत्थामा वहां से चल करके पुनः अपने रथ पर जाकर बैठ गया और इधर अर्जुन देखो दें, श्रद्धा की कितनी महिमा है अर्जुन भारी श्रद्धावान है अत्यधिक श्रद्धा संपन्न है अर्जुन इसलिए लौटते समय युद्ध के मैदान से अर्जुन भी लौट रहे थे तो व्याचि उनके सामने भी आ गए अर्जुन रस उतरे और व्याचि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया बोले भगवान आप अश्वत्थामा जी की शंका का निवारण करके तो आई रहे हैं अब हमारी भी एक शंका का निवारण कर दीजिए। हाँ कहिए क्या चा कहना चाहते हैं बोले तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम भयंकर युद्ध कर रहे थे उस समय हमने देखा कि एक विशाल जटाएं जिनकी अग्नि के समान जल रही हैं, संपूर्ण स्त्रियंग में विभूति चढ़ाए हुए हैं कपाल माला धारण किए हुए हैं और भयंकर उग्र दृष्टि से देख रहे मानो भस्म कर देंगे संसार को और त्रसूल लेकर के मेरे आगे आगे चल रहे थे रथ के आगे आगे चल रहे थे तो भगवान मेरे रथ के आगे तो कोई दूसरा था नहीं ये मेरे रथ के आगे आगे त्रसूल लेकर चलने वाले ये महापुरुष कौन है आप बताओ गदगद हो गए बोले तो अर्जुन तुम परम शिव भक्त हो पूर्व जन्म में भी तुमने उपासना की है इस जन्म में भी उपासना की है ये जो युद्ध में तुम इतना संहार कर रहे हो ये तुम्हारी शक्ति नहीं है साक्षात प्रलयंकर शिव अपने त्रिशूल से सबको भस्म करते हुए तुम्हारा रास्ता साफ करते हुए चल रहे है अब तो श्री व्यासी की आज्ञा से अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और एक स्त्रोत्र का पाठ किया इस इस्तोत्र को कहते हैं शतरुद्री ये शतरुद्री महाभारत की शत्रुद्री और विष्णु सहस्रनाम ये दोनों स्त्रोत्र अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। दो तीन श्लोक बोल देते हैं कपर दिनम वृषावरतम वृषनाभम वृषध्वजम वृषदर्पम वृषशंगम वृषभ वृाकम वृषभदार वृषभ वृषिक्षण वृषाधम वृषधर वृषभूत वृषस्व महोदर महाकाय द्वीपचर्म निवासीन लोकेश वरदम मुंडम ब्रह्मण्य ब्राह्मण प्रियशूलपाणिद खडगचर्म धर प्रभु पिनाकिनम खड्गर लोकाना पतिशरण् देश शरण्यम चीर वास नमस्ते नमस्तस्म सुरेशा यखा इत्यादि प्रकार से बड़ा अद्भुत वर्णन है बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय ये एक प्रकार से वेद के अनेक मंत्रों का अनुवाद है इसमें यही तो पंचम वेद की महिमा है जैसे अनेक श्लोक हम आपको बताए पंचम कपर्जने न वही है हैं बिल्कुल मातृण पते शीव गणा पते नम गित्यम यज्ञा पते नम अप पते नित्यम देवाना पते नमः पुष्णोदंत दंत विनाशायक्षाय वरदाय इत्यादि प्रकार से तो लिंगम पूजे विग्रहम यस्तु लिंगं चापी महात्म लिंगं पूजयिता निमुते भगवान शिव की प्रतिमा और शिवलिंग इन दोनों का जो विधि पूर्वक पूजन करता है वह पुरुष महान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है महतिम श्रीमष्णुते एक बात अन्यत्र की है पुराण के लेकिन यहां बता देते हैं एक चंड नाम का भगवान शिव का गण वो तमह प्रधान गण है उन्होंने भगवान शिव की उपासना करके वर मांगा है कि आपके ऊपर जो कुछ चढ़ाया जाए आपका जो निवेदित पदार्थ हो वो उसके ऊपर मेरा पूरा अधिकार हो मैं ही उसका उपभोग करू शंकर जी ने कहा मेरे निर्माल्य को मेरे प्रसाद को तो बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि लेते हैं लेकिन तुम ही जूठा कर दोगे तो तुम्हारा प्रसाद तो कौन लेगा इसलिए ये वरदान देना तो बड़ा कठिन है फिर भी कुछ मर्यादा स्थापित कर लो बोले तो ठीक है तब ये मर्यादा स्थापित की गई जो शिव मंत्र की दीक्षा से युक्त हैं, वे किसी भी शिवलिंग का प्रसाद ले सकते हैं किंतु जो शिवमंत्र से दीक्षित नहीं है उन्हें चंडाधिकार वर्जित शिवजी का ही प्रसाद लेना चाहिए चंड का अधिकार कहां कहां है किसी भी पाषाण को गढ़ करके तंकन करके जो शिवलिंग बनाया गया है उसको चंडाधिकार युक्त कहा जाता है पार्थिव भी चंडाधिकार से युक्त है मिट्टी का बनाया हुआ और जो बाजार से मूर्ति खरीद के लाए शिवलिंग खरीद के लाए उसमें भी चंडाधिकार है किंतु नर्मदेश्वर में चंडाधिकार नहीं है रत्न लिंग में चंडाधिकार नहीं है रत्न लिंग हीरा पन्ना पुखराज माणिक मूंगा इनके द्वारा बनाए हुए शिवलिंग में भी चंडाधिकार नहीं है नर्मदेश्वर में चंडाधिकार नहीं है रसलिंग में चंडाधिकार नहीं है रसलिंग रसलिंग माने होता है पारद लिंग, पारे के बने हुए शंकर जी उनमें भी चंडाधिकार नहीं है धातु लिंग, सोने चांदी पीतल तामा इनको गलाकर के यदि शिवलिंग बनाया गया इसमें भी चंडाधिकार नहीं है द्वादश जो इनमें भी चंडाधिकार नहीं है किसी देवता की उपासना से प्रकट शिवलिंग इसमें भी चंडाधिकार नहीं है स्वयंभू शिवलिंग अपने आप भूमि से प्रकट हो गया वहाँ भी चंडाधिकार नहीं है तो इतनी जगहों पर चंडाधिकार नहीं है इसके अतिरिक्त जो किसी कारीगर का बनाया हुआ शिवलिंग है उसमें चंडाधिकार है कारीगर का बनाया हुआ जो शिवलिंग है उसका प्रसाद भी पहले शालिग्राम जी को भोग लगा दिया जाए अब फिर भोग लगाया जाए तो अधिकार नहीं होता फिर प्रसाद लिया जा सकता है ये भी इसलिए हमारे पूज्य महाराज जी तो कहते थे शंकर जी वैष्णव शिरोमणी है इसलिए उनको कोई चीज अमनिया नहीं देनी चाहिए अमनिया देने से उन्हें कष्ट होता है इसलिए ठाकुर जी का प्रसाद चंदन ठाकुर जी का प्रसाद ही तुलसीदल ठाकुर जी का प्रसादी पुष्प और ठाकुर जी का अधरात प्रिया जी का अधरात वो जब उन्हें अर्पित किया जाएगा तो वह बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं ऐसा पूज्य महाराज जी कहा करते थे इसलिए हम लोग तो इसी पद्धति से पहले भगवान को निवेदित कर देते हैं और फिर भगवत प्रसाद परम भागवत भगवान शिव को प्रदान श्री वृन्दावन बिहारी लाल की एक हंसी की बात और कह दें हमारे महाराज जी से किसी महात्मा ने आकर पूछा बोले महाराज हमने सुना है कि शंकर जी का प्रसाद खाने वाला कुत्ता बनता है किसी पुथी में लिखा है महाराज जी बोले बहुत अच्छी बात है वैसे कौन इंद्र बनने का काम कर रहे हैं इंद्र बनने का काम तो कर नहीं रहे हैं काम ऐसे ही कर रहे हैं कि सूकर कूकर बने कम से कम भोले बाबा का प्रसाद पाकर के कुत्ता बनेंगे तो बढ़िया 100 सौ दो दो सौ वाला सावन लगाया जायेगा बातानुकूलित कक्ष में बढ़िया दूध के फेन के समान कोमल सैया पर सोने का अवसर मिलेगा और रजाई में सोने का अवसर मिलेगा महाराज कार में बैठकर के 80 लाख 90 लाख और करोड़ रुपए की भी कार में बैठ घूमने को मिलेगा परिहास में उन्होंने कहा तो स्वस्थता सच्ची बात यह है कि वैष्णव को भगवान को निवेदित करके अब फिर किसी भी देवता को निवेदित प्रसाद ले सकता क्योंकि वे सब भगवान के भक्त ही हैं और वैष्णव का प्रसाद वैष्णव को लेना चाहिए इस भाव से किंतु जिन मठ मंदिरों में मध्यमांस का प्रयोग होता हो वहाँ वैष्णव को कभी कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए यही सनातन विधि है शिवृंदावन बिहारी इसलिए भैया भगवान की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती है महाराज इसमें तो यहाँ तक लिखा है श्रीमान होते ही वे है संपत्तिशाली जिन्होंने पूर्व जन्म में शिव उपासना की होती है अथवा इस जन्म में शिव उपासना की होती है अन्यथा तो दरिद्र ही रहता है बोलो भक्तवत् भगवान की धन्यम यशस्व आयुष्यम पुण्यम वेदित से पार्थ व्याख्यातम शत्रुद्रियम इस शत्रुद्री का उपदेश व्यासी ने अर्जुन को किया है और कहा इसी का तुम पाठ किया करो और मेरा आशीर्वाद है युद्धम कर महदोरम पंचाहनी महाबला ब्राह्मणों ही तो राजमल लोग इतनी सुंदर बात कही है कहते हैं कि पांच दिनों तक युद्ध करके द्रोणाचार्य ने ब्रह्मलोक प्राप्त किया है इसलिए उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अब यहाँ द्रोण पर्व पूर्ण हो गया द्रोण पर्व के श्रवण का फल क्या है स्वधीते य फलम वेदे तदस्मिन अपनी युक्तमत्र क्षत्रीयाणम अभयूरूम युक्तमह इदम पठते शुनिया समुचित महापापै कृत घोरश्च कर्म भी जो इस परम पवित्र द्रोण पर्व का श्रवण करता है उसे संपूर्ण वेदों के स्वर सहित पारायण का फल प्राप्त हो जाता है और उसे महान यश की प्राप्ति होती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है ब्राह्मण यदि इसको पाठ कर ले तो उसे वेदों में कहे गए यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है क्षत्रिय पाठ करें, तो युद्ध में उनकी विजय होती है और वैश्य लोग यदि इसका पाठ करें, तो उनको मुनाफा मुनाफा होता घाटा नहीं होता वैश्य माने वैश्विक जाति तो है ही जो व्यवपार का काम कर रहे है वो भी एक प्रकार से कर्म से तो वे उस प्रकार के हैं ही तो उनके भी व्यवपार में घाटा नहीं होता है और चतुर्थ वर्ण के लोग हैं उनके भी संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति हो जाती है बोलो भक्तवत् भगवान की थोड़ी देर नाम संकीर्तन करें और इसके पश्चात आगे के प्रकरण का हम स्मरण करेंगे हरी श हरी श हरी शम हरी श हरी शो हरी शो हरी शो हरी शो हरी शो हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शौ हरी शरण हरी शौ हरी शौ हरी शण हरी शरण hari sharanom hari sharanom hari sharanom hari sharanom hari sharanom hari sharanom hari sharanom hari sharanom hari sharanom hari sharanom विहारी हारी जय इसके बाद धृतराष्ट्र के विलाप का वर्णन है अब कई अध्यायों में हो उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है नमस्कार है उनके विलाप का एक ही उत्तर देते हैं संजय महाराज अब रोने से क्या मिलेगा ये सब आपके ही पापों का परिणाम है जिससे सब भोग रहे हैं आप दुर्योधन की निंदा कर रहे हैं उसका दोस्त तो है ही है आपका दोस्त भी कम नहीं है आपने अपने भाई के पुत्रों के साथ जो अन्याय किया है उसका परिणाम आपको भोगना पड़ रहा है बोले एक बात और बता दो संजय तुम तो दिव्य दृष्टि संपन्न हो पांडवों में कितने वीर बचे है और हमारे हमारे पक्ष में कितने वीर बचे हैं तो जब अपने पक्षों में इसने देखा कि तो तीन हिस्सा सेना खत्म चौथाई बची है बड़े बड़े वीर चले गए तो धृतराष्ट्र सिंहासन से लुढ़क कर गिर गए बेहोश हो गए महल में करुण क्रंदन हो गया जैसे तैसे पानी चींच कर पंखा करके होश में लाए धृतराष्ट्र को बहुत तो दुखी हैं। बोले आगे कथा सुनाओ आगे की कथा सुना रहे हैं संजय जी अश्वत्थामा को सेनापति बनाया जाए एक मत था किंतु अश्वत्थामा ने कहा नहीं नहीं महात्मा कर्ण को सेनापति के पद पर अभिषिक्त करना चाहिए सेनापति के पद पर कर्ण का अभिषेक संपन्न हुआ बहुत शास्त्र विधि से अभिषेक संपन्न हुआ और ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है कर्ण कर्ण ने ब्राह्मणों को बहुत दान पुण्य किया है ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किए हैं जय जयकार हुई है सिंहना हुआ है वीरों में और कर्ण के सेनापतित्व में कौरवों की सेना ने सुसज्जित होकर प्रस्थान किया है कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचकर अपने शिविर से मैदान में पहुंचने के बाद कर्ण ने आज मकरव व्यूह का निर्माण किया है कर्ण ने मकरव व्यूह का निर्माण किया और इसके उत्तर में अर्जुन ने अर्ध व्यूह की रचना की है और युद्ध का आरंभ हुआ इस युद्ध में पहले दिन के इस कर्ण के सेनापति वाले युद्ध में आज 16वें दिन का युद्ध है दस दिन भीष्म का युद्ध पांच दिन द्रोणाचार्य का युद्ध कितने हो गए पन्द्रह अब 16वें दिन का युद्ध कर्ण का युद्ध आरंभ है इसमें एक क्षेम धूर्ति नामक एक महावीर का बड़ा भारी पराक्रम का वर्णन है इसने महाराज खलबली मिशादी पांडवों की सेना में क्षेम धूर्ति ने कोई उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहा था भयंकर गजसेना लेकर के वह आक्रमण कर रहा था जहा किसी से कोई काम न बने वहाँ भीम दादा को भेजा जाता था भीमसेन ने कहा चिंता मत करो इसको अकेले ही हम संभाल लेंगे भीमसेन ने युद्ध किया एक भयंकर तोमर भीम सेन की छाती में इसने ढका दिया रक्त की धाराएं निकल पड़ी लेकिन भीमसेन बड़े पराक्रमी हैं। उन्होंने कूद करके क्षेम धूर्ति के धनुष को तोड़ डाला और तोड़ करके उसे पीड़ित किया अब तो क्षेम हाथी को जब भीमसेन ने मार डाला तो वह हाथी से कूद करके भीमसेन के ऊपर दौड़ा और ढाल तलवार से उसने भीमसेन के ऊपर प्रहार करना चाहा तब तक भीम दादा ने इसके प्रहार कहने करने के पहले ही ऐसी अपनी गदा पटकी फटकी खोपड़ी पे इसके हाथ पांव सब कितना बड़ा वीर था पता नहीं कहाँ चले गए सब चटनी बन गया ऐसी पटकी अपनी गदा इसका संहार हो गया दोनों सेनाओं का इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ है दुर्योधन के बसुआ की बिंद अनबिंद का तात्विकी में बध कर दिया है जो उज्जैन के राजा थे भगवान श्री कृष्ण के खास साले थे मित्र के भाई बिंद अनुबिंद इनका भी वध हो गया है द्रौपदी पुत्र श्रुतकर्मा और प्रतिबिंद इन्होंने चित्रसेन और चित्रका का वध किया है और आज सोलहवें दिन के युद्ध में कर्ण के सेनापति रहते हुए कौरव सेना भाग खड़ी हुई तब अश्वत्थामा ने सेना को बटोरा और भीमसेन को ललकारा और कहा कि आ जाओ सामने एक तुमने थोड़े मोड़ छोटे मोटो को तुमने समाप्त कर दिया इससे तुम बहुत बड़े बलवान या वीर नहीं हो सकते हमसे टकराओ भीमसेन ने कहा कोई बात नहीं आप तो गुरुजी के पुत्र हैं आप लड़ना चाहते हैं तो आप ही लड़ लीजिए भीमसेन के वज्रतुल्य वक्ष स्थल को कान तक खींची हुई प्रत्यक्षा से छोड़े हुए तीक्ष्ण बाणों से अश्वत्थामा ने विदीर्ण कर दिया पर महाबली भीमसेन गहरे घाव होने पर भी जोर के गरजते हैं और उन्होंने कहा कि हम एक नहले पर दहला अभी हम तुमको देखते हैं तो महाराज उसी समय भीम दादा ने एक हजार बाण एक साथ धनुष की प्रत्यंसा से खींचकर छोड़े और जो गुरुपुत्र की छाती में जाकर महाराज सतस्तर सहसा सुप्रयुक्त पांडवा द्रोण पुत्रम अवच्छाद्य सिंहनाद अमुंचत सिंहनाद एक हजार बाण छोड़ करके अश्वत्थामा ने अपने बाणों से उनके बाणों को काटा और फिर ललाट में नाराज से प्रहार किया और महाराज उस समय भीमसेन की बड़ी शोभा हुई श्री जान की नाथ भगवान की जय जय श्री राधे इसके बाद महाराज दोनों महानुभाव भयंकर युद्ध करने लगे वाण वर्षा के द्वारा और युद्ध करते करते दोनों के रथ टूट गए आप किधर भी राजा के ये खाली दोनों के रथ टूट गए और दोनों भयंकर युद्ध करने लग गए युद्ध करते करते दोनों बराबरी पर जा करके उनका युद्ध समाप्त हुआ भीमसेन के तीखे बाणों की बरसात से अश्वत्थामा मूर्छित हो गए और अश्वत्थामा की तीखे बाणों की बरसात से भीमसेन मूर्छित हो गए। इसलिए बराबरी पर रहा न कोई हारा न कोई जीता दोनों बराबरी पर रहे भीमसेन की दशा देखकर के अर्जुन को बड़ी पीड़ा हुई अर्जुन ने संसतकों से तो युद्ध किया ही है और अश्वत्थामा से वड़ा अद्भुत युद्ध किया है इतना भयंकर युद्ध किया कि महाराज अश्वत्थामा पराजित हो गए और पराजित होकर युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा अर्जुन ने हाथियों से दंडधार और दंड का वध किया उस सेना ने भी पलायन कर लिया है पांडे नरेश ने युद्ध आरंभ किया है अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना के सहयोगी महारथी वीर पांड नरेश का वध कर दिया है भयंकर युद्ध चलता है और अचानक पांडव सेना पर गज सेना ने आक्रमण किया है और उस समय पांडवों ने कुंड की पराजय कर दी है बंगराज अंगराज उनकी जो गज सेना है उसका भी अर्जुन ने विनाश कर दिया है सहदेव ने दुस्टासन को ललकारा है भयंकर युद्ध हुआ है और उस युद्ध में दुस्तासन पराजित हो गया सहदेव जी की विजय हो गई अभी कर्ण सेनापति है सेनापति सबसे पीछे होते हैं सबको खत्म करो तब तो सेनापति के पास पहुंचती पद्धतियां हैं ना व्यू की व्यू में कौन कहां रहता है तो नकुल जो है वो कर्ण के पास पहुंच गए कर्ण से युद्ध करने लगे किंतु महान धनुर वीर नकुल और अतिरथी महावीर कर्ण पूरी शक्ति लगाकर नकुल ने युद्ध किया लेकिन कर्ण को वे कहा जीत सकते थे कर्ण ने उन्हें पराजित कर दिया कहते हैं सहन्य मानसम कृतास्त्र बलिय प्राद्रवत सहसा राजन नकुलो व्याकुल नकुल को इतना व्याकुल कर दिया कर्ण ने कि नकुल भागने लगे युद्ध का मैदान छोड़ के तब भागते हुए नकुल का पीछा किया कर्ण ने और अपने धनुष को उसके गले में डालकर खींचा किसी भी वीर को धनुष को धनुष से उसे प्रहार करना या धनुष डालकर खींचना उस वीर का भयंकर अपमान कहा जाता है यहाँ व्यासी वर्णन कर रहे हैं बध प्राप्त शूरो ना न धर्म विदा स्मृत कुंत्या बचो राजत कर्ण कर्ण आज चाहता तो नकुल का वध कर सकता था कर्ण लेकिन उसे याद आ गया हमने माता कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन को छोड़कर कई चार पांडवों के लिए मैं अवैधान देता हूँ आज वह मार सकता था लेकिन धर्म के ज्ञाता कर्ण ने जानकर भी कुंती को वचन दिया है माता को वचन दिया है ऐसा जानकर के छोड़ दिया युद्शु। युद्शु से परिचित हैं आप लोग को महाभारत की कथा सुन हैं अब आप लोगों को भी गलती नहीं है कं कहां तक याद किया जाए महाराज पोथी नहीं है पोथा है बहुत विराट गुण से समुद्र है महाराज युयुत्सु धरतराष्ट्र का पुत्र है और यह एक सौ तो है सौ पुत्र गांधारी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और एक पुत्र युयुत्सु वैश्य जाति की कन्या से उत्पन्न हुआ है एक वैश्य जाति की कन्या को भी उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था धृतराष्ट्र ने उसके गर्भ से भी एक पुत्र हुआ इसी का नाम हुआ युध जिस समय कौरव और पांडव दोनों सन्नद्ध होकर युद्ध के लिए खड़े थे और श्री युधिष्ठिर अपने से बड़ों को प्रणाम करके आज्ञा लेकर आए उसी समय युधिष्ठ ने चिल्ला करके कहा भाई मैं दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा हूं ये धर्म युद्ध है कोई बुरा नहीं मानेगा यदि हमारे पक्ष का कोई वीर संकोच के कारण हमारे पक्ष में लड़ रहा हो उसकी इच्छा हो कि हम कौरव दल में सम्मिलित तो हो जाएं तो मैं अनुमति देता हूं जो चाहे वो कौरवों के पक्ष में जा सकता है और कोई कौरवों के पक्ष में नीच न्याय धर्म न समझता हो और तो यदि चाहता हो कि हम ईमानदारी से धर्म के पक्ष में लड़ें तो हम स्वागत करते हैं उसका हमारी तरफ आकर लड़ सकता है उसमें पूरी कौरव सेना में एकमात्र युयुत्सु ऐसा था जो आया है युधिष्ठिर ने हृदय से लगाया और युधिष्ठिर ने कहा लगता है भाई युत्सु वृद्ध भ्रतराष्ट्र की बुढ़ापे की लकड़ी का सहारा तुम ही बनोगे तुम्हारे द्वारा ही पिंडदान जलदान प्राप्त होगा ऐसा ही हुआ युत सी से ही धरतराष्ट्र का वंश चला सौ सौ तो खत्म हो गए ये युत्सु हैं उलूक उलूक से परिचित हैं शकुनी का पुत्र उलूक पांडवों की ओर से दूत बनके भगवान गए और कौरवों की ओर से दूत बनके के शकुनी का बेटा गया शकुनी का बेटा माने दुर्योधन का ममेरा भाई उलुक देखो नाम भी धरना नहीं आया चतुर ही मूर्खो होते हैं शकुनी इतना चतुर था नाम तो बढ़िया रख लेता अपने पुत्र का उलुक माने उल्लू होता है उलुक और युत्सु का युद्ध हुआ और युत्सु पलायन कर गया पराजित होकर भाग गया ये प्राण बचाते हुए शतानेक और धर्काष्ट्रुष्प शुद्धकर्मा का युद्ध हुआ और शुद्ध और शकुनी का घोर युद्ध हुआ शकुनी भी बड़ा पराक्रमी था बड़ा भारी वीर था शकुनी ने इतना पराक्रम दिखाया है कि एक बार तो पांडव सेना के पैर उखड़ गए और उस समय भयंकर कदन मचाया है शकुनी ने विनाश कर दिया है कृपाचार्य अपने बहनोई द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद बड़े शुद्ध हैं दुखी हैं और उन्होंने भयंकर युद्ध में ललकारा है धृष्टुम्न को अरे गुरु घाती तू मुझसे युद्ध कर सेनापति है पांडव सेना का भयंकर युद्ध किया है और उस युद्ध में धृष्टद्युम्न समझ गए कि कृपाचार्य आज मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे सारथी ने कहा इनके सामने से भाग जाने में ही कल्याण है अब तो ये वहां से भाग गए अर्जुन ने श्रुत संजय सरश्रुति चंद्रदेव सत्यसेन आदि अनेक महारथियों का वध किया है और संसप्तकों का संहार किया है ये तक बड़े वीर थे एक क्षत्रियों के समूह को ही संसप्त कहा गया उन्हें समाप्त किया है युधिष्ठिर और दुर्योधन का भी युद्ध इसी पहले दिन सोलहवें दिन हुआ है उस युद्ध में युधिष्ठिर विजयी हुए और दुर्योधन की पराजय हुई है और इसके बाद फिर संग्राम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है बड़ा भारी अमर्यादित संग्राम हुआ है दुर्योधन पराजित होकर के भाग खड़ा हुआ युधिष्ठिर के सामने से कहते हैं युधिष्ठिर की अभिमंत्रित पूजित संपूर्ण शक्ति लगाकर छोड़ी गई जो प्रज्वलित शक्ति है उसके प्रहार से दुर्योधन की छाती विली हो गई कवच छट गया और वह मूर्छित तो हो गया ये भीमसेन के युद्ध में ये स्थिति उसकी हुई और कहते हैं अब द्वारा वह यदि युद्ध करता तो आज युधिष्ठिर ही इसे मार देते दुर्योधन को और दूसरा बाण उन्होंने भी दिया मारने का संकल्प ले करके तब तक, तक भीमसेन आ गए और भीमसेन ने कहा महाराज ये तो मेरे हिस्से में है आप क्यों मार रहे हैं मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी मैंने दुर्योधन के साथ इसके सभी भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा की है तब युधिष्ठिर ने इसको मारने का विचार छोड़ दिया सात्यकी और कर्ण का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है और आज पहले दिन की के युद्ध में अर्जुन ने कौरव सेना का संघार किया है और आज कर्ण के सेनापति होने के बाद भी विजय कर्ण की नहीं हुई कौरवों की नहीं हुई विजय पांडवों को प्राप्त हुई सबसे ज्यादा आशा लगा करके बैठा था दुर्योधन कर्ण के ऊपर लेकिन कर्ण के सेनापतित्व में जो कर्ण यह कहता था कि सारी पांडवों की सेना मेरे लिए आधे दिन की नहीं है और आधे दिन की क्या चले पूरा दिन हो गया सवेरे से रात हो गई लड़ते लड़ते और फिर भी कौर भाग खड़े हुए पराजय कौरवों के पक्ष में गई विजय पांडवों के पक्ष में गई महाराज जैसे आजकल भी पार्टियां बहुत अधिक पराजय को से ग्रसित होकर आत्म मंथन करने को मजबूर हो जाया करती हैं उनमें गंभीर मंथन चलता है क्या कारण है हमारी फराज़े का कारण क्या है ठीक किसी प्रकार से कौरवों में आत्म मंथन शुरू हुआ क्या कारण है और अंत में दैव की प्रबलता ही मुख्य बताई गई ऐसे जो लोग होते वो अपना दोस्त तो मानते हैं बोले क्या करें हमारा तो भाग्य ही खोता है हैं पांडवों का भाग्य अच्छा है हमारा भाग्य खराब है ऐसा कहने लगे अपने कर्मों को दोष नहीं देते हैं अरे नारायण भाग्य बनता कैसे ध्यान से सुने भाग्य कहाँ से आया अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भाग्य का निर्माण होता है हमने जो पूर्व में कर्म किए थे उनसे हमारे भाग्य का निर्माण हुआ है जैसा हम करेंगे वैसा हमारे आगे भी भाग्य का निर्माण होगा तो हम अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य विधाता स्वयं है पर सज्जन पुरुष सत्कर्म करके अपने भाग्य को उन्नत करता है और महाराज नीच पुरुष वो अपने पाप का परिणाम भोगता है और गाली देता है भगवान को भाग्य को करे हमारे साथ बड़ा बुरा हुआ एक बात बता दें आप लोगों को किसी का भाग्य बड़ा खराब हो ज्योतियों के अनुसार हाथ की रेखाएं खराब हों वो द्विजाति हो सत्य सदाचार का पालन करें और विधि पूर्वक शालिग्राम जी की नित्य सेवा करें और शालिग्राम जी को बढ़िया सुगंधित भारतीय देसी गाय का घी व सुगंधित कीतर लगा करके मूल मंत्र का उच्चारण करके कम से कम एक सौ बार उनको ऐसे ऐसे करे आखिर एक हजार तुलसी चढ़ावे शास्त्रार्चन करें विश्वास कीजिए कुछ समय बाद आपके हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी आपका भाग्य बदल जाएगा आपका प्रारब्ध बदल जाएगा, जाएगा। अन् मानो तो करके देख लो संत की गुरु की गौ की ब्राह्मण की भगवान की सेवा से भाग्य भी बदल जाता है महाराज ये व्यर्थ जाने वाली नहीं है जो लोग कर्मकांड की विधि से भगवान की सेवा करने में अपने को अक्षम अनुभव करते हों अथवा उनकी पात्रता न होवे तो उनके लिए भी हम एक उपाय बता रहे हैं वे सर्वदेवमयी सर्व साक्षात भगवान का चलता फिरता स्वरूप गो माता की प्रेम से सेवा करें गोबर उठावे झाड़ू लगावे गाय को खुजोरा करें गाय को प्रसन्न कर लें उनकी भाग्य रेखा बदल जाएगी उनकी जीवन रेखा बदल जाएगी वे यदि अल्पायु होंगे तो दीर्घायु हो जाएंगे क्योंकि गाय भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप है यह मानकर के गाय की सेवा करें तो महाराज अंत में कर्ण और दुर्योधन की बातचीत हुई है संजय ने सारी बात बताई है क्योंकि संजय तो रिपोर्टर है ना सारी बात बताई है कैसा ऐसा हुआ मंत्रणा में ये चर्चा हो रही है ये विचार हो रहा है और अंत में सारा कह करके संजय ने अपनी तरफ से एक बात और कह दी महाराज बच्चों का क्या दोस्त दोस्त तो आपका है सारा दोस्त धृतराष्ट्र के ऊपर मर दिया है अंत में जब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को कहा दुर्योधन ने कर्ण को कहा कि आपसे हमें बड़ी बड़ी आशाएं थीं और कल की जो पराजय है आज की जो पराजय है उससे हमारा चित्त बहुत ग्लानी से भर गया है मित्रवर आपके प्रति हमें कोई संदेह नहीं है निश्चित हमारा भाग्य खराब है लेकिन आपका वह विलक्षण अस्पल किस दिन काम आएगा आप शत्रु के ऊपर अपना क्रोध कब छोड़ेंगे वीरों को उत्साह दिला दो फिर वीर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कर्ण उत्साहित हो गया और कर्ण ने कहा कर्ण उबाचो जन सम्या्यामी पांडवे नशस्विना निहनस्यामी कम्बीरम तवाम निहनिष्य हे मित्रवर महाराज दुर्योधन आज मैं अर्जुन के साथ द्वीरत दि, संग्राम करूंगा विरत युद्ध करूंगा या तो आज अर्जुन मुझे मार डालेगा या मैं अर्जुन को ही आज मार डालूंगा आपसे निश्चित कहता हूं मैं संपूर्ण प्राणपण की शक्ति लगाकर आज युद्ध करूंगा बिना अर्जुन का बध किए हुए मैं लौटूंगा नहीं प्राग्यम सुणु वाक्यम विषाम पते अनिहणे पार्थ नाह मे श्यामी भारत बिना अर्जुन का बध किए मैं लौट के नहीं आऊंगा फिर कई कारण गिनाए बोले मेरे पास कवच कुंडल था वो भी अब नहीं है मेरे पास इंद्र की दी हुई शक्ति थी उसको भी तुम लोगों के कहने से मैंने घटोत्कच पर चला दिया अब वो भी मेरे पास नहीं है कृष्ण जैसा सारथी भी मेरे पास नहीं है अर्जुन के जैसा रस भी हमारे पास नहीं है और वह विलक्षण बानर जो ध्वजा पर बैठकर गर्जना करता रहता वो बानर भी हमारे पास नहीं है अर्जुन के पास अक्षय दो तरकस हैं, हमारे पास वह भी नहीं है लेकिन फिर भी ज्ञात धनुषो दिव्या तथा अक्षयी तथे खुद फुझ मही सारथी सत्य गोविंदो ममता दृग्न लेकिन इसके बाद भी मैं संपूर्ण शक्ति लगा करके युद्ध करूंगा तुम बिल्कुल चिंता मत करो बस मेरी एक प्रार्थना है महाराज दुर्योधन जैसे अर्जुन का कोई सारथी श्री कृष्ण है ऐसी हमारा भी कोई सारथी बन जाए क्योंकि रथी युद्ध अवश्य करता है किन्तु उसमें सारथी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है सारथी कर्म में उस समय धरती पर दो की सबसे बड़ी मान्यता थी एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरे पांडवों के मामाजी शल्य शल्य महावीर हैं उनकी बड़ी भारी पात्रता है रथ हाँकने की तो यदि शल्य हमारे सेनापति शल्य यदि हमारे ड्राइवर बन जाएं हमारे रथ बाहक बन जाएं तो हमारी बड़ी सुविधा हो जाएगी बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे सारथी वो बन जाएं, बोले तो ठीक है उनसे पूछ लो जैसे ही दुर्योधन ने शल्य से कहा कि मामा जी आप पांडवों के मामा जी हैं तो हमारे भी मामा जी हुए मामा जी आप हमारे सब प्रकार से पूजनीय हैं तथा मद्रेश्वर व्यास राज्य स्व राधेयम प्रतिपालय तुम कर्ण का पालन करो कर्ण के सारथी बन जाओ क्योंकि ये कर्ण एकमात्र ऐसा है कर्णो ये को महाबाहू अस्मत्प्रिय हितरता एकमात्र करण ही हमारे हित में लगा हुआ है इतना सुनते ही शल्य क्रोध में तिल मिला उठे अपने आसन से उठकर खड़े हो गए विशिखाम ब्रुकटिम बदवा कृतवा धुन्न हस्त बार बार अपनी भुजाओं को उछालते हुए शल्य गर्जना करते हुए खड़े हो गए और उन्होंने कहा गांधारी नंदन दुर्योधन तुमने आज हमारा घोर अपमान किया है एक सूत पुत्र का मैं सारथी बनूंगा मैं मध्य देश का मूर्धाभिषिक्त राजा हूं कुलीन क्षत्रिय हूं इसका सारथी मैं नहीं बनता बन सकता और मैं इसको किसी भी प्रकार से अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ नहीं गिन सकता इसलिए तुम जितना चाहो उतनी सेना हमको दे दो हम उसको समाप्त कर देंगे लेकिन इस प्रकार से हम इसके साथ नहीं बन सकते और तुमने जो हमारे ऊपर संदेह करके मेरा अपमान किया है हम उसे भी क्षमा नहीं कर सकते विरोधन ने किया हमने क्या संदेह किया तुमको बोलने में होत नहीं है तुम अभी कह रहे थे कि केवल कर्ण ही हमारे हित में लगा हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं हम अपने खास भांजे नकुल सहदेव को छोड़ के तुम्हारे पक्ष में लड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हमारे हित में तो केवल कर्ण है तो धर राखो कर्ण को अथवा बताओ हम क्या करें तुम्हारे लिए न क्षत्रियो भाई शूता न हम शुणिया च क्षत्रिय कभी सूत का सेवक नहीं हो सकता ये मैं सुन भी नहीं सकता आप जगान है भाई अब मैं अपमान को सहन नहीं कर सकता मैं अभी दंड दे सकता हूँ इस अपमान करने वालों को लेकिन मैं तुम्हारा मित्र हूँ मारूंगा नहीं मैं अब जा रहा हूँ लौट कर अपने घर जा रहा हूँ ऐसा कह कर शल्य वहाँ से उठ करके जाने लगे दुर्योधन ने हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ करके कहा दुष्टों की प्रशंसा से सदा सावधान रहना चाहिए अब महाराज इतनी प्रशंसा के पुल बांधे हैं बोले महाराज जैसी महिमा धरती पर श्री कृष्ण की है वैसी ही महिमा मामा जी आपकी है आप किसी प्रकार से श्री कृष्ण ऐसी कम नहीं हैं, हम तो आपको ही भगवान मानते हैं, हाँ दुर्योधन बोला हम तो आपको ही पुरुषोत्तम मानते हैं आप सबसे बड़े हैं भवंतम वासुदेव वाचौ लोको ये मन्यते जैसे अर्जुन कृष्ण को पाकर धन्य हो गए ऐसी हम आपको पाकर धन्य हो जाएंगे और कर्ण सारथी के रूप में आपको पाकर के धन्य हो जाएगा जब बहुत बड़ाई की तो शल्य ठंडे पड़ गए ठंडे बढ़के बोले कि ठीक है जब तुम इतनी बढ़ाई कर रहे हो हमारी तो हम सारथी तो बन जाएंगे लेकिन सर्त बिना शर्त सार्थ से नहीं करेंगे हम शर्त है हमारी क्या शर्त है उत्सृजेयम यथा श्रद्धा अहम बाचो से सन्निधौ क्षमयस् में वीर कस्िद प्रति कर्ण के साथ हमारी एक ही शर्त है कि हमारे मन में जो आएगा हम इससे बोलेंगे हमारे मन में जो आएगा वो हम बोलेंगे इसको सुनना पड़ेगा ये सुनकर रह सके तो रहे नहीं तो फिर हमारी बस यही शर्त है कर्ण ने कही भाई बहुत अच्छी बात सारथी को कृष्ण के जैसा होना चाहिए गीता का उपदेश तो सुनावे कम से कम और गीता का उपदेश न दे के गालियां दे ऐसा सारथी ठीक नहीं है सारथी वही अच्छा होता है जो रथी के अनुकूल हो हम कहें सारथी से कि इतनी गति से चलो और सारथी कहे कि आप कहते पचास की गति से चलो हम तो डेढ़ सौ की गति से चलेंगे और okay, कहीं मर गए तो बोले बहुत अच्छी बात संसार चक्र छूट जाएगा ऐसा सारथी यदि हो तो आप रखोगे उस ड्राइवर को कभी भैया तू जा तू अपना संसार चक्र छोड़ा हमें बहुत दिन अभी संसार में सेवा करनी अथवा मालिक को ड्राइवर उत्तर देने लग जाए जवाब देने लग जाए ऐसे सारथी को यदि व्यक्ति रखता है तो उसको धोखा खाना पड़ेगा ये नीति महाभारत में लिखा हुआ है सारथी को रची के सदा अनुकूल होना चाहिए मनमाना नहीं होना चाहिए सारथी यदि बिगड़ जाए उसके व्यवहार में उसके चरित्र में उसके क्रियाकलाप में यदि कोई भयंकर खोट दिखाई पड़ जाए पकड़ में आ जाए और व्यक्ति का अविश्वास हो जाए तो नीति के अनुसार उसे एक क्षण नहीं रखना चाहिए हाथ जोड़ के विदा कर दो पता नहीं कब गाड़ी पटक दे कब तक टकरा दे कोई ठिकाना नहीं इसलिए सारथी ही मुख्य होता है सारथी की महिमा होती है तो सारथी को ये अनुमति तो नहीं कि वो चाय जैसी बात करे बोले अनुमति नहीं है तो फिर हम नहीं बनेंगे सारथी सुतपुत्र के सारथी नहीं बनेंगे कर्ण ने भी कहा ये बात तो अच्छी नहीं है लेकिन अब क्या किया जाए दुर्योधन ने कहा मित्रवर हमारे लिए आपने बहुत कुछ सहन किया है इतना और सहन कर लो क्या है बोले हाउ ठीक है चलो तुम्हारे लिए गालियां भी खा लेंगे कोई बात नहीं और महाराज जो दुर्दशा शल्य ने कर्ण की किए भगवान करे ऐसा सारथी किसी को न मिले यदि शल्य ऐसा तेजोवध नहीं करता कर्ण का तो हम समझते हैं कि यदि भीष्म जी दस दिन लड़े और द्रोणाचार्य पांच दिन लड़े तो हमारा विश्वास है पांच सात दिन से कम कर्ण नहीं लड़ता इतनी ताकत कर्ण में थी महान शक्तिशाली है कर्ण भगवान परशुराम से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है उसने साक्षात सूर्य का पुत्र है महान सदाचारी है कर्ण लेकिन इसी में नीचा दिखा दिखा करके दिखा दिखा करके उसको इतना भीतर से लुंज कुंज बना दिया कर्ण को कि कर्ण भी एकदम भीतर से हताश और निराश हो गया ऐसा हो कोई झूठ बात हो ना उसको भी आप बार बार कहने लगे तो झूठ भी सच्ची हो जाती है एक पंडित जी को कहीं किसी भगत ने एक बकरा दे दिया पंचतंत्र की कथा है पंडित जी ने सोचा कि गरीबी है कोई बात नहीं बकरा ही सही कुछ ना कुछ तो मिला लिया क्या बकरा लेके कंधे पर पंडित जी चले कुछ ठग मिल गए उन्होंने देखा अरे कितना मोटा ताजा बकरा पंडित जी क्या करेंगे ये तो फलाहारी है शाकाहारी है हम लोगों का तो जीवा का स्वाद बन जाएगा तो ये बकरा कैसे पंडित जी से छीना जाए पंडित जी ने तो इसलिए ले लिया था कि चलो कोई बात नहीं काम में नहीं आएगा कोई लेगा कुछ भेंट रचना मिल जाएगी घर का काम चलेगा इसलिए ले लिया था मुफ्त में कोई चीज मिल रही हो तो ले लेना चाहिए इस भाव से ले लिया था वो एक ठग आया सांग प्रणाम किया पंडित जी ने वाह पंड जी प्रणाम आपके स्वरूप को देखकर लगता है आप महान वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण हैं अग्नि के समान आपका तेज है लेकिन इस अपावन कुत्ते को आपने अपने कंधे पर चढ़ा रखा है बहुत दुख की बात है यश सुनकर के ब्राह्मण ने फटकार लगाई अरे मूर्ख बास अंधा है क्या फूट गई है क्या तेरी बकरे को कुत्ता बताता है अरे बोले महाराज किसी ने बकरे के धोखे में आपको कुत्ता दे दिया है। ये है कुत्ता बकरा नहीं है भाग गया भाग गया पंडित जी थोड़ी दूर और चढ़े कंधे पर बकरा को चढ़ा करके फिर मिला एक उसने भी दंडोत्प्रणाम किया बोले पंडित जी एक बात कहें बुरा तो नहीं मानोग बोलो क्या बात है बोले आप जैसे पवित्र ब्राह्मण के सिर पर बकरा बकरी के पैर की धूल पड़ जाए तो हमने सुना ब्रह्म सेज नष्ट हो जाता तो आप इतना मोटा जनेऊ बकरे को कंधे पर चढ़ाए घूम रहे बहुत दुख की बात है अरे भाई नहीं कुत्ते को बकरा नहीं कुत्ता कुत्ते को कंधे पर चढ़ा करके घूम रहे है बड़े दुख की बात है पंडित जी ने कहा नहीं कुत्ता नहीं है बकरा है औरे बोले महाराज जिस क्षेत्र से आप लेके आए हैं उस क्षेत्र में कुत्ते ऐसे ही होते हैं फिर आगे बढ़ा फिर तीसरा आया छग उसने कहा पंडित जी आप पे कमी हो तो हम कुछ आपको दे दें पर कुत्ते को लेके मत घूमिए ब्राह्मण और कुत्ता लेके घूमे विकार है विकार है आपके ब्रह्मत्व को ये कुत्ता लेके घूमना काम अच्छा नहीं है कुत्ता लेके मत घूमिए सबके सब, सब एक यही बात कहते हैं हमारे बकरे को कुत्ता बताते हैं भाग जा अरे ये बकरा है बकरा है बकरा है कुत्ता नहीं है ठग बोला तीसरा कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता बकरा नहीं भाग जाओ चला गया फिर चौथा ठग आया उसने भी कहा पंडित जी बहुत गलत बात आप जैसे सदाचारी ब्राह्मण कुत्ते को कंधे पर चढ़ा के घूमे सारी दुनिया क्या कहेगी भले ही कोई शर्म संकोच में आपसे कुछ न बोले लेकिन हम तो आपके हितयसी हम तो बिना बोले रहेंगे नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए इतने पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण की दिमाग में आया उस चौथे के जाने के बाद कि एक झूठ बोल सकता दो झूठ बोल सकते इतने लोग मिलकर के कुत्ता बता रहे हैं तो कहीं कुत्ता तो नहीं है और उसने अपने कंधे से उतारा और उतार कर इतना उसे भ्रम हो गया कि बकराई कुत्ता के रूप में दिखने लगे बोले हाँ कुत्ता तो है अलग अलग प्रजाति के कुत्ते होते ना देखा होगा तरह तरह के कुत्ता लोग विदेश से खरीद के लाते हैं विचित्र प्रकार के कुत्ता हो सकता है इस, इस नस्ल का भी कोई कुत्ता होता हो अरे बकरा के धोखे कुत्ता दे दिया वो छोड़ के चला गया वो चोर तो वहीं जंगल में घुसे थे उन्होंने काम तमाम कर दिया बकरा को पकड़ लिया झूठ बात को भी बार बार बार बार बार बार कई लोगों के द्वारा कहा जाता है तो कई बार पढ़े लिखों को भी भ्रम हो जाता है वे झूठ को ही सत्य मानने लग जाते हैं ऐसा हो जाता है तो कर्ण को बहुत ही अपमानित किया है शल्य ने आगे आप लोग श्रवण करेंगे और शल्य ने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया और उस समय कर्ण ने कहा अब हमें शल्य जैसा सारथी मिल गया है अब या तो अर्जुन हमारे हाथों मारा जाएगा, या मैं अब अर्जुन के हाथों मारा जाऊंगा इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है यथा कृष्णे यथा ही कृष्णे न नवलम धार्यम वही फालगुने हते तथा कर्णाच्ययी भावे त्वया धार्यम महदवलम दुर्योधन ने कहा महाराज हमको तो लगता कि अब अर्जुन मारा गया अभी मरा नहीं लेकिन दुर्योधन कहता हमको लगता अर्जुन मारा गया क्योंकि आप सारथी बन गए हो तो अब हम सोच रहे हैं इसी को कहते शिषिली अर्जुन कह दुर्योधन कह रहा है कि अब हमने तो समझ लिया कि अर्जुन मारे गए आपके सारथी बनते ही मान लो आज अर्जुन मर ही गई तो फिर पांडवों की सेना को कौन संभाले हमें विश्वास है श्रीकृष्ण स्वयं हथियार लेकर लड़ जाएंगे पांडवों की सेना को संभालेंगे पांडवों की ओर से युद्ध श्रीकृष्ण करेंगे और कथंचित कर्ण मारा गया तो आपको ही हमारी सेना को संभालना पड़ेगा शल्य ने हंसते हुए कहा कर्ण के मारे जाने का तो विचार पक्का कर लो भीतर से लेकिन अर्जुन के मारे जाने का विचार मत करो वो मरने वाला नहीं है लेकिन फिर भी तुम बार बार कर्ण को वीर बता रहे हो और मैं कर्ण की निंदा कर रहा हूँ देखो फिर हम अपना शर्त पक्की करवा रहे हैं समय से ही में वीर कच्चित वही तनम प्रति कुछ यथा श्रद्धम अहम बच्च श्रद्धा महम बाचो सन्निधौ। मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने मन की बात इससे कह सकूंगा जो मन में आवेगा सो ही कहूंगा तो यदि आज ही आप हमारी बात का खंडन कर रहे हैं कारण की झूठी प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं जा रहा हूं फिर पकड़ लिए दुर्योधन ने पैर हम सच्ची कह रहे हैं भले ही शल्य बहुत बड़े वीर थे लेकिन जो व्यक्ति दो तरफा हो उसे कभी इतना महत्वपूर्ण पद नहीं देना चाहिए नीति के अनुसार जो एक तरफा हो उसी को देना चाहिए दुर्योधन की सबसे बड़ी कमी यही है उसकी तरफ जितने हैं वे सब दो तरफ लड़ रहे हैं कौरवों के पक्ष से और रोज उठकर विजय मना रहे हैं पांडवों की सबके सब, सब सेनापतियों से ही माने अपने अपनी सेना के प्रति अपने राजा के प्रति वे ईमानदार नहीं भीष्मी भी रोज यही कहते पांडवों की विजय हो और फिर ये तो शुरू करते हैं द्रोणाचार्य भी भीतर से यही चाहते हैं और सल्ले पर बड़ा भरोसा करता हाँ कर्ण नहीं चाहता था हाँ कर्ण भी भीतर भीतर से ही चाहता था क्योंकि श्री कृष्ण से कर्ण का जब संवाद हुआ है हस्नापुर में भगवान शांतदूत बनकर जब लौटे हैं और जब बीच में कर्ण को रस पे बिठाकर एकांतिक बातचीत की है उस समय कर्ण ने भी कहा है माधव में भी यही चाहता हूं यह धरती धर्मराज विष्ठ जैसे महान सदाचारी के द्वारा सनाथ हो पांडवों की विजय हो यह मैं भी चाहता हूँ पर अर्जुन के साथ तो मेरी लाग डांट है अर्जुन को तो मैं एक बार मारना चाह मार करके श्वेत प्राप्त करना चाहता हूँ यदि मैं मार दूंगा तो भी यश होगा और मैं मर जाऊंगा इतने बड़े वीर के हाथ से वीर गति को प्राप्त करूंगा तो भी मेरा यश ही होगा तो महाराज एक भी कोई ऐसा नहीं है जो ईमानदार हो और यहां पांडवों के पक्ष में सेना भले ही कम है लेकिन जितने वीर हैं सब एक तरफा हैं, वो तो दो तरफा नहीं ये बात अब युद्ध के लिए चल पड़े क्षल्य ने घोड़ों की बागडोर हाथ में ले ली उस समय कर्ण की बड़ी शोभा हो रही है लगता है भगवान सूर्य ही मंडल के मध्य विराजमान हो मंडलाकार धनुष लिए कर्ण ऐसे लग रहा है मानो साक्षात सूर्य ही रथ पर बैठकर के चल रहे हूं इतना तेजस्वी है कर्ण और उस समय कर्ण ने कहा महाबाहो चोदया स्वान्न महाबाहो यावत धन धनजयम जब तक मैं अर्जुन को मार डालूं जिससे कि मैं अर्जुन का वध कर सकूं भीमसेन का वध कर सकूं नकुल सहदेव का वध कर सकूं ऐसा जल्दी चलाओ रथ को अच्छी प्रकार से चलाओ जल्दी चलाओ आज मेरे बाहुबल को अर्जुन देखेंगे शल्य ने तो पहले ही युधिष्ठ को बचन दिया था कि भांजे राजा चिंता मत करो समय आने पर सारथी तो कर्ण का बनूंगा पर इतनी खरी खोटी सुनाऊंगा उसको कि उसकी ताकत कम होती चली जाए शल्य ने कहा कि तुम लगातार पांडवों की अभेलना करते हो ये उचित नहीं है वे सब शांगो पांग धनुर्वेद का मर्म जानने वाले है महान धनुर्धर है महान बलवान है युद्ध से पीछे न हटने वाले हैं अजयी हैं सत्य पराक्रमी हैं, और अर्जुन के बाण इतने तीक्षण हैं कि तुम्हारा पराक्रम भी अर्जुन के बाणों के आगे कुंठित हो जाएगा अभी तुम लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो लेकिन पार्थिवा तदा नैवम नविष्य लेकिन जब अर्जुन के सामने पहुंचोगे तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी कर्ण ने कहा चलिए चलिए उपेक्षा पूर्वक कहा चलिए चलिए कौरवों की सेना में अपसकुन होने लग गए कर्ण आत्म प्रशंसा करने लग गया और शल्य ने उसका उपहास किया कर्ण ने कहा कि मैं आज कवच कवचहरण करके दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के बैठा हूं इस समय देवराज इंद्र भी मेरे सामने युद्ध करने आ जाए तो भी वे मेरा बाल बांका नहीं कर सकते वे युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते क्योंकि शिक्षा प्रमादस्य प्रमादृति द्रोणे महास्ति सचे जगात्युवश महात्मा सर्व सर्वन आतुरा नद मे शल्य ने कहा कि बढ़ करके बातें करना कर्ण अच्छा नहीं है तुम ही बताओ खांडपन को जलाकर अग्नि को तृप्त करने वाले देवराज इंद्र को उनकी सेना के सहित प्राप्त करने वाले अर्जुन के पराक्रम की बराबरी तुम कैसे करोगे हमारी समझ में नहीं आता है और और तो और अर्जुन तो कृष्ण से भी ज्यादा बलवान हैं कर्ण ने कहा तो कैसे और हे बोले तुम्हें पता नहीं है ये गए थे घूमते फिरते तीर्थ फिर यात्रा करते हुए द्वारिकापुरी छप्पन करोड़ यदवंशियों का तिरस्कार करते हुए कृष्ण बलराम से भी बिना पूछे उनकी बहन सुभद्रा जी को ले आए इतना ताकतवर है अर्जुन तुमने ऐसा कोई पराक्रम कहीं दिखाया है जो पराक्रम अर्जुन ने दिखायाज्ञ से द्रौपदी को प्राप्त किया है शंकर जी को युद्ध में संतुष्ट किया है इसलिए ज्यादा लंबी चौड़ी बातें मत बनाओ कितनी बार तुम परास्त होकर भाग चुके हो प्राण बचा बचा करके अब तुम अपने बल की डींग हाथ रहे हो अच्छा नहीं है कर्ण ने कहा कि ठीक है ठीक है तुम भी चुप रहो या तो अर्जुन मुझे परास्त कर दें या मैं स्वयं अर्जुन का बध कर दूं बात करने से कोई लाभ नहीं है मौके पर चलकर तुम अपनी आंखों से देख लेना किसका पराक्रम क्या है कर्ण ने कहा कि जो कृष्ण अर्जुन का पता हमको बता देगा उसको मैं जितना चाहेगा उतना धन दे दूंगा संपूर्ण बैलगाड़ी रत्नों से भरी हुई उसको प्रदान कर दूंगा अथवा उसको सौ गाय प्रदान कर दूंगा तरह तरह की बातें करने लग गया शल्य ने कर्ण को कहा कि कर्ण तू इस प्रकार की व्यर्थ की बातें बातें मत कियाकर यार्थय से हंतुम कृष्ण मोहात वृथव तथ नहीं सुश्रुम संदे क्रोषा श्रृंग बुरे तू व्यर्थ की बातें मत कर मोह के कारण हमने कहीं सुना नहीं है कि एक शियार ने दो दो शेरों को युद्ध करके चारों खाने चित कर दिया हो तू श है और कृष्ण और अर्जुन सिंह हैं ऐसा सारथी रखना चाहिए जो वीर कोई कहे कि तुम शेर नहीं शियार हो सारथी तो ऐसा होना चाहिए वो रसी को कहे करे वो सियार हो तो कहे तुम शेर हो ऐसा होना चाहिए पर शेर को सवा बतावे ऐसा होना चाहिए लेकिन कहता तुम सियार हो और तुम ऐसी चाल चल रहे हो कि जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है बेचारा फतिंगा खुद ही आग में कूद पड़ता है आग का क्या दोष है वही तुम्हारी गति है यही तुम्हारी चेष्टा है जैसे कोई गले में पत्थर बांध करके नदी पार करना चाहता हो जैसे कोई पहाड़ से कूद कर अपनी रक्षा करना चाहता हो वैसा ही तुम्हारा प्रयास है समुद्र तरणम दूरभ्याम कंठे बध्वा शिलाम, शिला गिर निपतनम तादृक तब चिकीर्षितम अथवा आका पहाड़ की चोटी से कूदना ऐसा ही तुम्हारा पराक्रम है महाराज जी इतना कठोर बोला है इतना कठोर बोला हम क्या कहें बड़ा लंबा अध्याय है यथाच स्वग्रहस्थ स्वा व्याघ्रम बनगतम भसेत तथा तो हम भससे कर्ण नर व्याग्रम धनंजयेंगे शल्य ने कहा कर्ण जैसे अपने घर का कुत्ता शेर होता है घर में बैठकर बनराज सिंह को भोंकता है कुत्ता भों भों करता है इसी तरह से तुम ग्राम कुत्ते ग्राम सिंह हो गांव के कुत्ता हो घर में कुत्ता शेर है होता है यहाँ भोंक रहे हो वहां जब असली सिंह के सिंह से पाला पड़ेगा तो भोंकरी की तो क्या चले बोलती बंद हो जाएगी ऐसा ही होता है कुत्ता जो है सिंह की गर्जना सुन के गाँव में भौंकता है और कथनचित कुत्ते के सामने सिंह आ जाए तो कुत्ता की गले से आवाजें नहीं निकलती वो फिर भौंक भोंकरी पाता कुत्ता वो मरा मुर्दा जैसे हो जाता है तो जैसे सिंह के सामने कुत्ते की बोलती बंद हो जाती है ऐसी तुम्हारी अर्जुन के सामने बोलती बंद हो जाएगी कर्ण में शल्य को फटकारा और देशियों की बड़ी निंदा की निंदा करके कहा कि वस्तुता तुम हमारे साथ ही जरूर हो पर अर्जुन को तो मैं पीछे मारूंगा तुम पहले मरने लायक हो तुमको पहले मार डालूं इतना कठोर कड़वा बोलते हो तुम सुख सुहृद भूतु किसी कऊवा माँ मध्य हंता हनुष्ये विता हम बोले तुम हमारे मित्र हो करके के सारथी होकर के तुम ऐसा कर रहे हो हमारा बल कम कर रहे हो यह अच्छी बात नहीं है वासुदेव शास्त्र वाह हाल गुना नाम शता हनुष्यामी अरे ऊट देश में क्षेत्र में पैदा होने वाले शल्य हमारी बात मान ले एक हजार कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी युद्ध में मेरी बराबरी नहीं कर सकते और इसके बाद मद्र देश की निंदा आरंभ की है बोले देश का मनुष्य बड़ा अधम होता है मित्रद्रोही होता है और क्षुद्र क्षुद्रता पूर्ण भावना वाला होता है और मरते दम तक हमने सुना है कि मध्य देश वासियों में दुष्टता बनी रहती है सत्तू और मांस खाने वाले लोग वहाँ के होते हैं पिता पुत्र सास सु मामा बेटी दामाद भाई नाते पोते ये सब अपनी इचार, अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरे से मिलते रहते हैं परचित अपरिचित सब तरह के पुरुषों से स्त्रियाँ संपर्क स्थापित कर लेती है मांस खाती है मद्यपान करती है इतना खराब देश है जहां तू तु, तुम शल्य पैदा हुए हो तो इतने बुरी जगह पैदा हुए हो तो अच्छी बात कहां से कहोगे उसके देश की निंदा की शल्य ने भी कम नहीं ल्य ने कहा चुप हो जाओ ज्यादा मत बोलो मैं तो ज्यादा क्या न बोलूं तुम कितना कड़वा बल तो तब कुछ नहीं और मैंने थोड़ा सा बोला तो तुमको नमक मिर्च लग गया खबरदार तुम मेरे सारथी हो ज्यादा बोले तो सिरसते पाते श्यामी गधा वज्रकल्पया वज्रकल्प तो गधा के द्वारा तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा अब हम आपसे पूछते विजय होए होए तो हो जिस तारथ की युद्ध में मुख्य भूमिका होती है वो शत्रु के ऊपर क्रोध करने के बजाय अपने सारसी का ही सिर फोड़ना चाहता है तो बोलो विजय कहाँ से हो गए ये हालत है महाराज शल्य बोला कि आपने जो कुछ हमारे संबंध में कहा है कि मैं अच्छे देश में पैदा नहीं हूं या वहाँ के निवासी ऐसे होते हैं देखो जैसे कोई शराब पीकर अनाप शनाप बकने लग जाए तो उस व्यक्ति की बातों पर बुद्धिमान लोग गौर नहीं करते ऐसे ही तू शराबी की तरह ऊटपटांग बक रहा है तेरी बातों पर हमारे जैसे बुद्धिमान लोग गौर करें ये उचित नहीं है लेकिन अरे कुल कर्ण सुन ले और तुझे सुनना पड़ेगा क्योंकि हमने तेरे साथ शर्त लगाई है कि हम कुछ भी कहें तुमको सुनना पड़ेगा ये शर्त लगाई है इसलिए तू सुन कर्ण बोला सुना क्या सुनाता है बोले एक कुछ धनी मानी वैश्य थे उनके कुछ लड़के समुद्र स्नान के लिए जाया करते थे वहीं मालिश करते खूब समुद्र में आनंद होकर के क्रीड़ा करते और वो कुछ खाने पीने का सामान लेके जाते बुरा नहीं मानना खाने पीने में भगवान ने वैश्य वर्ण को बहुत अच्छा बनाया है कमाते हैं तो खाना भी जानते हैं कहेंगे महात्मा अवशे महाराज कुछ नहीं खाते हैं दिन भर में दो रोटी खाते हैं वो तो महात्मा एक जेठ रोटी खा जाते हैं किसी ने कहा उसका उत्तर दे रहे हैं दो रोटी नहीं वो तो एक इक्की रोटी खाते हैं पर सवेरे से रात तक बकरिया जैसा मुंह चलता रहता उनका थोड़ा ये खा लिया फिर पापड़ खा लिया फिर अमुक खा लिया फिर तमुख खा लिया दिन भर खाते हैं अब भाई तुम दिन भर खाओगे और कहोगे कि हम दो रोटी खाते हैं तो दो रोटी भी तुम खाकर अन्याय कर रहे हो दो रोटी क्यों खाते हो नहीं खाना चाहिए दो रोटी खाने का भी अधिकार नहीं घड़ी घड़ी पर जूस पी रहे हैं फल खा रहे हैं दूध पी रहे हैं आप चना चवेनी खा रहे हैं मूंगफली खा रहे हैं हमने अपनी आंखों से देखी एक घटना सुना आपको एक बार मथुरा रेल में बैठे झांसी गए पंजाब मेल में टिकट था तो वहीं से मथुरा के बाद सीधे राजा की मंडी आगरा के पहला स्टेशन है राजा की मंडी वहां गाड़ी खड़ी होती वहां एक सज्जन चढ़े बुरा नहीं मानना बातचीत में पता चला वो अग्रवाल जी से तो खूब विशाल काय उनका देह था एक थैला पूरा भरा हुआ सामान था उनके साथ तो जो बगल वाली सीट होती ना जो बीच में रास्ता होता किनारे वाली सीट उस किनारे वाली सीट में उनका रिजर्वेशन था वो बैठ गए तो आधी खुल जाती सीट आधी बाकी रह जाती बैठ गए बीच में थैला रख लिया और हमको देख के नमस्कार तो किया इतने संस्कार तो भविष्यों में होते ही हैं बोले महाराज जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राजे जय श्री कृष्ण जय श्री आराम कहा जा रहे हैं बोले हम झांसी जा रहे हैं ओर छा दर्शन करेंगे अच्छा आप बोले हमको भी झांसी तक जाना बस कितनी बातचीत हुई इसके बाद उसने पाना शुरू किया तो कम से कम चार घंटे पांच घंटे लगते हैं झांसी तक लगातार वो पाता रहा आश्चर्य है धन्य है उस महावीर को इतनी पूरी साग अचार और उसके बाद फिर वो तरह तरह की चीज बिकती ना ट्रेन में चना और मूंगफली टाइम पास इसके बाद वो सब जो अपने साथ लाया था उसको खाने के बाद आम चूसना शुरू किया पूरा थैला भरा था खाने पीने के सामान से आम चूसते चूसते पन्नी भर के ढेर लगा दिया उसमें इसके बाद उसने मूंगफली खरीद ली टाइम पास उसका नाम ही है टाइम पास और बाकी बचे समय फोड़ता गया बातचीत की भी ज्यादा फुर्सत नहीं थी सबकी सुन रहा था अपने काम में लगा था और जैसे ही झांसी आने वाला था थैला को जो है बाहर जाकर के झाड़ दिया उसने झाड़ के अपने सूट के उसमें धर लिया पूरा थैला खाली किसी को कुछ नहीं उसमें से और जाते जाते हमसे बोला महाराज ऐसी थोड़ा मोड़ा खा लेता हूँ दिन भर में दो रोटी खाता हूँ अब तू इतनी पूरी खा गया तो दो रोटी रोटी कहाँ लग रही है महाराज ये बात तो ज्यादा खाने वाले लोग जो हैं हाँ तो बात यहाँ से आ गई कि वो के लड़के जाते थे नहाने समुद्र और कुछ बांध के ले जाते थे वहीं खाते थे कुछ ना कुछ बची जाता था वहाँ फेंक देते थे एक कौवा था जो एक पैर से लंगड़ा था लेकिन वो उसको वहाँ दाना पानी मिल जाता प्रेम से वह खाता था कौआ खाते खाते कौआ बहुत पुष्ट हो गया बहुत तगड़ा हो गया कौआ और उसी समय एक हंस आया उस हंस के साथ वो कौआ लड़ने लग गया और बोला की अरे तुम कौन हो क्यों आए हो यहाँ क्या है तुम्हारा परिचय बोले आपका परिचय हमारा परिचय मैं इस क्षेत्र का नरेश हूँ ये सब राज्य मेरा ही है लंगड़ा कौआ बोला खूब तो खाके पुष्ट हो गया था ना बोला मैं यहाँ का राजा हूँ तुम क्यों आए हो यहाँ उड़ना जानते हो हंस से पूछ रहा कौआ उड़ना जानते हो हंस ने कहा हाँ हम भी भैया थोड़ा बहुत उड़ लेते कहाँ रहते हो हम मानसरोवर में रहते हैं कैलाश मानसरोवर में रहते हैं अच्छा वहा रहते हो क्या खाते हो मोती खाते हैं अच्छा मोती खाते हो कितने प्रकार से उड़ना जानते हो हंस ने बड़ी सरलता से कहा उड़ना भी क्या दस बीस प्रकार का होता एक ही तरह का होता उड़ना माने उड़ना हम भी उड़ लेते हैं बिना उड़े तो यहां तक नहीं आए उड़ के ही आए यहां तक उसने कहा कि मैं सैकड़ों प्रकार की उड़ाने जानता हूं और उड़ो हमारे साथ उड़ो महाराज पीछे पड़ गया उड़ो मेरे साथ उड़ो मेरे पास साथ तो हंस ने पूछा कि कितने प्रकार की उड़ान होती है आप कृपा करके बताओ उसने कहा वैसे तो हजारों प्रकार की हो सकती हैं लेकिन मैं कुछ कुछ गिना देता हूँ उदीनम उड्डीनमीन प्रड़ीनम दीनमेडीनमतंडीनम तरीदीन गडीनम पड़ीन चरा परादीनम सुदीनकम अवदीनम अवडीनम महाडीनम निर्दीनमत दीनकम अवडीनम प्रडीन चंडीनम दीनदीनक संडीनो दीन दीन चौ पुनर्दीन विनीदनम संपादन संप्रदेश महाराज इतने दीन दीन दीन दीन ये ऐसे श्लोक में डकार का बड़ा प्रयोग है इसमें यासी ने किया है इतनी तरह की उड़ान जानता हूँ सबकी अलग अलग व्याख्याएं हैं उद्दीन माने क्या विडीन माने क्या संडीन माने क्या सबकी अलग अलग व्याख्याएं करके सुनाई हंस ने कहा कथ में कथ न पाते न हंस पात शतंजये हम तो एक तरह से ही उड़ना चाहते हैं हम सौ प्रकार से उड़ने वाले को कैसे जीत सकते हैं तो बोला ब्यर्थ कितना लंबा चौड़ा शरीर लिए घूम रहे हो उड़ के दिखाओ अब तो उड़ने लग गए दोनों उड़ते उड़ते हंस ने उड़ान भरी वो कौआ तो एकाध फल्लांग समुद्र में उड़ के धरा जाता था किनारे और हंस ने उड़ान सीधी आगाध समुद्र की ओर भरी अब कौआ बिचारा पहले तो कौआ आगे आगे हंस पीछे पीछे सोचता था देखो पीछे रह गया देखो पीछे रह गया और हंस अपनी गति से हंस की गति होती है हंस अपनी गति से चल रहा था अंत में कौआ का दम फूल गया और दम फूल गया तो कौआ ऊपर चौच और पंजा करके समुद्र में गुप्त गुप्त गुप्त गुप्त होने लग गया तो हंस ने पूछा कि हे कागराज जो आपने सौ प्रकार की उड़ान बताई थी उन उड़ानों में से ये कौन सी उड़ान है उड्डीन है कि संडीन है कि विडीन है कि आड्डीन है कौन सी उड़ान है ये कौआ ने कहा मैं मर रहा हूँ तुमको उड़ान सूझ रही है तब दयापूर्वक हंस ने कौए को पकड़कर पीठ पर बिठाया और जब हंस ने उड़ान भरी है कौआ का दम फूल गया ओ माप रे बाप इतने जोर से भी उड़ा जाता है अरे भाई धीरे उड़ो मैं गिर जाऊंगा नीचे तो महाराज इसके बाद जब उस कौए को किनारे छोड़ा तो थोड़ी देर में कौए को होश फिरा गया और फिर बोला कि हमसे लड़ लो तो जैसे वो हंस और कौआ का युद्ध हुआ ना ऐसे ही तू तो है कौआ और अर्जुन है हंस अब कर्ण ने कहा रे, दुष्ट शल्य तू बहुत उत्पठान बोलता है हमको देख अफकान खोलकर सुन ले अर्जुन के पास क्या है अर्जुन ने द्रोणाचार्य से शस्त्र प्राप्त किए हैं। मैंने परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं बोले तो तुम तो कथा सुना रहे हो परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र प्राप्त होने की लेकिन तुम जब युद्ध का अब देख तो तुम झूठ बोलकर पड़े हो तुम अपने को भगुवंशी ब्राह्मण बताकर के तुमने उनसे अध्ययन किया है झूठ बोले गुरु से और दूसरी बात यह है कि तुम अस्त्र का अभ्यास कर रहे थे उस समय एक ब्राह्मण का बछड़ा वो तुम्हारे अस्त्र से घायल हो गया और उस समय उस ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि तुमने हमारे बछड़े को अनजाने में ही सही बाण से मार डाला है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ सभ्रे पतताम चक्रम इति माम ब्राह्मणो युद्धमान संग्रामे प्राप्त से ही कायनम भयम कर्ण ने अपनी कमी खुद ही बता दी सल्ले को बोले हाँ ये बात तो हमारा कमजोर पक्ष है ब्राह्मण ने हमको शाप दिया युद्ध करते समय तुम्हें रथ का पहिया धरती में धस जाएगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी मैंने बहुत प्रार्थना की उस ब्राह्मण को लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा मैंने जो कह दिया तो कह दिया वो बात झूठी नहीं हो सकती कर्ण ने फिर आत्म करके शल्य को फटकारा है लेकिन शल्य बहुत चतुर है शल्य ने कर्ण के क्षेत्र की बड़ी निंदा की है और कहा कि देखो बालिक देश के जो होते हैं वे भी बड़े अपवित्र होते हैं उनका भी त्याग कर देना चाहिए बस ये लड़ाई झगड़े की बातें हैं कोई ज्यादा वैसी बातें नहीं है वह उनको नीचा दिखाता है और वो उनको नीचा दिखाते हैं इस तरह से दोनों एक दूसरे को उत्तर दे रहे हैं दुर्योधन ने आकर के उनको शांत किया है और कहा भैया झगड़ा मत करो दूसरों से झगड़ो यहाँ तक तो ठीक है और तुम युद्ध न करके यही रस्पे बैठे बैठे झगड़ा पर उतारू हो गए ये ठीक नहीं है ये दोनों एक दूसरे की निंदा मत करो अपने अपने काम में लगो भले झगड़े की बातें हैं लेकिन झगड़े की बातों में अनेक बातें बहुत अच्छी कही हैं, नीति और न्याय की बातें कही हैं, उनकी चर्चा करने का अवसर नहीं है अब युद्ध के मैदान में दोनों सामने उपस्थित हैं और युधिष्ठिर अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन अब तुम्हें पराक्रम करने का समय आ गया है तुम बार बार कहते थे कि मैं मुझे महावीर कर्ण से द्वंद युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो आज सौभाग्य से वह अवसर आ गया है इसलिए तुम अपनी संपूर्ण शक्ति लगा करके कर्ण के साथ युद्ध करके और हम सबको सुखी करो क्योंकि कर्ण की ही एकमात्र चिंता हमारे चित्र में रहती है अब तो कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया अर्जुन ने भी खूब डटकर युद्धिष्ठ की आज्ञा से युद्ध किया है और कर्ण ने भी बड़ा भयंकर पराक्रम दिखाया है आज के इस पराक्रम को देखकर के ऐसा लगता है कि मानो अब तक कर्ण उतने उत्साह से नहीं लड़ा पर आज जो कर्ण लड़ा है भयंकर उत्साह पूर्वक कर्ण ने युद्ध किया है भयंकर युद्ध किया है महाराज बहुत बड़ी पांडव सेना का कर्ण ने संहार कर दिया भीमसेन ने कर्ण के पुत्र भानसेन का वध कर दिया नकुल और सात्यकी के साथ जो कर्ण का बड़ा पराक्रमी पुत्र है उसका युद्ध हुआ है और कर्ण ने राजा धर्मराजिर पर आक्रमण किया है भयंकर युद्ध हुआ महाराज उस युद्ध में आज तत्रास्त्र वीर कर्णस् लाघव महात्म्याम महा तदुतम वावत संजय कहते महाराज महामना कर्ण का जो अस्त्र कौशल है उसके बाणों को चलाने की जो फूर्ति है वो अब के युद्ध में सबसे उत्तम कोटि की थी इतना सुंदर उसका युद्ध था कब वह तर्कत से बाण निकालता है सब प्रत्यं चापर रख देता है कब शत्रु तक पहुंच जाता है इतनी तेजी से सारी पूजा करता कि वो देख भी नहीं पाता नहीं याद दानम दुसन्दानम सहायकान विमुन चंतम चु संभा अप्यंत हता नरी ऐसी महाराज स्थिति हो गई ऐसी अवस्था हो गई भयंकर युद्ध आरंभ हो गया कर्ण ईश्वर का संग्राम हुआ पहले युधिष्ठिर के तीखे बाण से कर्ण की मूर्छा हो गई बाद में जब कर्ण को होश आया तो कर्ण ने पराक्रम करके युधिष्ठिर को पराजित कर दिया है और पराजित ही नहीं किया कर्ण ने युधिष्ठिर का भयंकर तिरस्कार किया भयंकर तिरस्कार किया कर्ण युधिष्ठिर का और कहा कि अरे तुम क्यों यहां चले आए तुमको यहां नहीं आना चाहिए तुम वर्ण से क्षत्रिय अवश्य हो कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो लेकिन तुम्हारी वृत्ति क्षत्रियो जैसी नहीं है युद्ध करना तुम्हारा काम नहीं है महाराज बहुत फटकार लगाई है और फटकार लगा करके कहा कि ब्राह्मे बले भवान युक्त स्वाध्याये यज्ञ कर्मणी मास्म युद्ध चु मास्म वीरान समसद कुंती कुमार तुम तो ब्राह्म बल से संपन्न हो वेद पाठ करो कोई विद्यार्थी आ जाए तो उनको कुछ धर्मशास्त्र पढ़ा दिया करो स्वाहा स्वाहा करो युद्ध तुम्हें शोभा नहीं देता क्योंकि तुम वीर हो ही नहीं जब वीर नहीं ही हो तो व्यर्थ में कवच धारण करके वीरों के सामने क्यों जाते हो मम चैता माँ चैता न प्रियम मा ब्रूहि माँ वही ब्रज महारणम वक्तव्या मारिशान्य तु न वक्तव्या सुमादृषा देखो अब कभी युद्ध में पैर मत रखना अप्री वचन बोलना ही है तो तुम दूसरों को बोला करो हमसे कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना कहते इस प्रकार से युधिष्ठ का तिरस्कार करके उनको छोड़ दिया और फिर मन में आया कर्ण के कि मैंने माता कुंती को वचन दिया था कि मैं अर्जुन को छोड़कर शेष चारों को अभयदान देता हूँ आज वह वध कर सकता था लेकिन उसने नहीं मारा छोड़ दिया अपमान करके छोड़ दिया और महाराज युधिष्ठिर सेना से विमुख होकर के वहां से चल पड़े और उस समय करोड़ों की सेना में सिंहनाद होने लग गया भयंकर युद्ध उसके बाद आरंभ हुआ भीमसेन आए और भीम सेन ने कर्ण को खदेड़ा और भयंकर युद्ध भीमसेन ने किया इतना क्रोध पूर्वक भीमसेन ने आज युद्ध किया है कि जो कर्ण पूरी प्रतिज्ञा करके आया है आज पांडवों के विनाश की लेकिन भीमसेन के पराक्रम को देख कर के कर्ण भाग गया मैदान छोड़कर के खदेड़ा है भीमसेन ने भले तो जैसे तुमने हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर को खदेड़ा ऐसे ही आज मैं तुम्हें खदेड़ रहा हूं महाराज जी जोर से खदेड़ा है भयंकर प्राण संकट आ गए आ गया है उसके ऊपर अब तो भीम ने कर्ण को परास्त कर दिया और भीम से धरतराष्ट्र के छह पुत्रों का बध और कर दिया श्रुतरवा दुर्धर अत्रास निशंकी कवि पाशी तथान कौन दुष्प्रदरा सुबह बातदे सुबर धनुराहो ध्रवरज इस तरह से इतने छह पुत्रों को मार दिया भीम और कर्ण का युद्ध हुआ भीम सेन ने गज सेना रथसेना घुड़सवार सेना का श्रंगार किया हाथियों पर उठाकर हाथियों को पटकने लग जाते घोड़ों पर उठाकर घोड़ों को पटकने लग जाते रथों को उठाकर रथों पर पटकने लग जाते इस तरह से भयंकर प्रलयकारी रुद्र के समान भीमसेन ने अपना पराक्रम दिखाया है सतस्ते प्राद्रवन बीता पुत्र से भूवली कृता भीमसेनम रणे दृष्टवा कालांत भीमसेन को देख करके हे धृतराष्ट्र आपके पुत्र भाग गए मैदान छोड़ कर के सेना भाग गई जैसे यमराज के आगे कोई ठहर न पावे काल के आगे कोई ठहर न पावे ऐसी भीमसेन की स्थिति हो गयी से कूद करके भीमसेन ने गज सेना का संहार किया केवल एक गदा का प्रहार आप करते और एक हाथी को धरासाई शकुनि के बावन हाथी थे आपने बावन हाथियों को मारने में बावन मिनट भी नहीं लगाए हु? शायद आधा मिनट भी नहीं एक हाथी को मारने में लगाते के एक मई राम राम एक मई राम राम भयंकर आपने युद्ध किया है भीमसेन ने और इसके बाद दोनों सेनाओं का भयंकर युद्ध हुआ और पांडवों के पराक्रम से कौरवों की सेना व्यसित हो गई अर्जुन ने दस हजार संसद तक योद्धाओं का उस युद्ध में संघार किया है बड़ा भयंकर पराक्रम है अर्जुन का कृपाचार्य के द्वारा शिखंडी की पराजय हुई है सुकेतु मारा गया और ध्रष्ट जुम्न ने कृत को परास्त कर दिया है अश्वत्थामा युद्ध में आया है भयंकर युद्ध हुआ है और साक्षकी के सारथी को अश्वत्थामा ने मार डाला है युद्धिर अश्वत्थामा को छोड़कर के दूसरी तरफ चले गए हैं नकुल सहदेव का दुर्योधन के साथ युद्ध हुआ है ध्रष्ट से दुर्योधन भी पराजित हो गया है कर्ण द्वारा पांचाल सेनाओं का बड़ा भयंकर संघार हुआ है और भीमसेन द्वारा कौरव सेना का संहार हुआ है अर्जुन ने संसप्तकों का वध किया है और अश्वत्थामा का अर्जुन के साथ घोर युद्ध हुआ आज पहली बार अपने गुरुपुत्र के साथ इतना भयंकर युद्ध अर्जुन ने किया है और इस युद्ध में अश्वत्थामा की पराजय हुई है और अर्जुन की विजय हुई है महाराज जी कर्ण के बारे में जो बात व्यासी कह रहे हैं लिखने योग्य श्लोक है व्यासी कह रहे हैं नैवम भीष्मो न च्रोणो न चान्ये युधितावका चक्रुष्म कर्म यादृशम बिहिणे कृतम रणे संजय कह रहे हैं हे धतराष्ट्र अब तक के युद्ध में ऐसा पराक्रम भीष्म पितामह ने भी नहीं दिखाया द्रोणाचार्य ने भी नहीं दिखाया और आपके पक्ष के किसी वीर ने नहीं दिखाया जो पराक्रम आज कर्ण ने दिखाया है बड़ा भयंकर पराक्रम पांचालों का मानव काल बनकर के कर्ण सामने स्थित हो गया है भयंकर युद्ध करता है दुर्योधन अपने सैनिकों को प्रोत्साहित कर रहा है कि क्यों तुम लोग भाग रहे हो सावधान हो जाओ यदीक्राप्तम स्वर्ग द्वारंभ पाव्रतम सुखी न क्षत्रिया करना लभन ऐसा युद्ध सौभाग्य से क्षत्रिय प्राप्त करते हैं इसलिए तुम बिल्कुल जो है भेमत करो डट जाओ पूरा पराक्रम दिखाओ कर्ण ने कहा महाराज बिल्कुल ठीक करते कहते हैं लेकिन इसके बाद भी कर्ण को भी दुर्योधन का यही उलहना था मित्रवर आप बार बार कहते थे आधे दिन की सेना नहीं है और ये क्या हो गया दूसरा दिन चल रहा है मानो उसकी बात में झलक रहा था कि लगता आप भी ईमानदारी से नहीं गए क्रोध में भर गया कर्ण और कर्ण ने कहा कि अब मैं भयंकर पराक्रम दिखाऊंगा और अधिक भयंकर पराक्रम करूंगा इधर अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की है सतेना सतेनाषेण मित्रार्थे चापी पार्थिवा सत्यम वह प्रतिजाना तद वाक्यम में दृष्ट्युम्न महम धृष्ण्व महत्वाहम नवक्षा दंशनम अन्तायाम प्रतिज्ञायाम ना हम स्वर्ग मैं दृष्टुम्न को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा अश्वत्था मन प्रतिज्ञा की यदि मैं ऐसा करके न दिखा दू तो जो गति उत्तम लोगों को प्राप्त होती है वह गति मुझे प्राप्त न हो भगवान ने कहा अर्जुन आज तुम तो संसप्तकों से झगड़ने में लगे रहे महाराज रिश्ती बड़े उत्साही निश्चित आज कर्ण ने उन्हें बहुत घायल किया होगा बहुत कटु बचन कहकर अपमानित किया होगा अन्यथा युद्ध के मैदान से जब तक कि युद्ध बंद न हो जाए तब तक युधिष्ठिर लौटकर आने वाले नहीं थे आज वे युद्ध के मैदान से चले गए हैं हमको लगता है कोई भयंकर कोई आशंका हो सकती है हमें चलकर पहले युधिष्ठिर का दर्शन करना चाहिए फिर लौट कर के युद्ध में कर्ण के साथ पराक्रम दिखाना चाहिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि दिखाते हुए शिविर में गए और शिविर में वे जा रहे हैं इधर युद्ध चल रहा है धृष्ट और कर्ण का युद्ध हुआ है अश्वत्थामा ने धृष्ट पर प्रहार किया है अर्जुन के द्वारा धृष्ट की रक्षा हुई है और अश्वत्थामा की पराजय हो गई है यदि आज अर्जुन न होते तो अश्वत्थाना अच्छा की रक्षा नहीं हो पाती अर्जुन लौटना चाहते हैं इसी बीच में युद्ध के मैदान में ये दृश्य आ गया है और इधर श्री कृष्ण ने अर्जुन से दुर्योधन और कर्ण के पराक्रम का वर्णन करके कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को प्रोत्साहित किया है और भीम सेन के दुष्कर पराक्रम का वर्णन किया है कि भीमसेन पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हैं इधर शिखंडी ने कर्ण से युद्ध किया है कर्ण ने शिखंडी को पराजित कर दिया है दृष्टाद्युम्न दुष्टासन और दृशसेन दृष्टाद्युम्न दुस्त और दुस्तासन का युद्ध हुआ है दृष्टसेन और नकुल का युद्ध हुआ है सहदेव और उलूक का युद्ध हुआ है सात्विकी और शकुनी का युद्ध हुआ है और सब एक दूसरे से पराजित हो गए हैं कृपाचार्य का युद्धामन्यु का युद्ध हुआ है कृतवर्मा और उत्तम का युद्ध हुआ है भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध हुआ है इसमें दुर्योधन पराजित हो गया है गद सेना का संहार किया है और सैनिकों ने पलायन कर लिया भीमसेना तत्कर्मो राजन ने धीमता, भीमता निम्नत सर्वभूतानी वचन निर्भ अकेले भीमसेन ने इतना संहार किया है की कि साक्षात रुद्र के समान संघार लीला उन्होंने की युधिष्ठिर ने कौरव सैनिकों पर आक्रमण किया है कर्ण द्वारा नकुल सहदेव और युधिष्ठिर तीनों की पराजय हुई है और अंत में युधिष्ठिर घायल होकर के अपनी छावनी में जाकर विश्राम कर रहे हैं और अर्जुन ने अश्वत्थामा को प्राप्त किया है कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई है और दुर्योधन से प्रेरित होकर के कर्ण में भार्गवात्र का प्रयोग करके और संहार किया है पांच सालों का और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन कर्ण ने युधिष्ठिर को बहुत अधिक घायल कर दिया है इसलिए तुम्हारा धर्म है कि तुम पहले युधिष्ठिर को धैर्य बधाओ और इसके बाद तुम कर्ण का वध करो भगवान की आज्ञा मान करके अर्जुन भीमसेन को युद्ध का भार सौंप करके स्वयं श्री धर्मराज युधिष्ठिर के निकट आये हैं निकट आकर के चरणों में प्रणाम किया है और चरणों में प्रणाम करके उनके स्वास्थ्य का समाचार पूछा है कि आप कैसे हैं युविष् ने कुशल क्षेम पूछा है और कहा कि लगता है स्वागतम देव की माता स्वागतम ते धनंजय प्रियम में दर्शनम गाढ़ो रच्युताजुनऊ अक्षताभ्याम अरिष्टाभ्याम हतः कर्णो महारथकी नंदन श्री कृष्ण बधाई हो अर्जुन बधाई हो तुम्हारा स्वागत है आज तुम दोनों को सब देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है लगता है आप दोनों कर्ण का बद करके आ रहे हैं संपूर्ण देवता भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे आज हमें बड़ी प्रसन्नता है आप कर्ण को मार करके आ रहे हो जितवान जित महावाहो यतमान महानय आज कर्ण ने हमें जीत लिया हमारा बड़ा अपमान किया कहाँ तक कहें युद्ध में बहुत दूर तक मेरा पीछा किया महाराज मुझे इतना अपमानित किया है कि सच्ची बात तो यह है की कोई दूसरा हो तो जीवित न रहे बहुनात्र में तो हम नाहम तक सोमुट रहे आज के कर्ण के द्वारा किए गए अपमान को मैं अब शहन करने में समर्थ नहीं हूँ त्रयोदशाह वर्षाणी यस्मात भी तो धनंजय नस्म निद्राम लभे रात्रो न चाहकुचित तेरह वर्ष बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास तेरह साल तक में कर्ण के भय से सो नहीं पाया युद्ध कह रहे हैं जो परम सत्यवादी है कहते तेरह साल तक मुझे लगातार कर्ण का चिंतन बना रहा कर्ण से कैसे युद्ध होगा कर्ण से भी विजय कैसे होगी पर चलो जो कुछ भी हो उसने हमारे तो प्राण छोड़ ही दिए यदि वो हमें मार डालता तो इतना दुख नहीं होता पर अपमान करके मुझे भगा दिया छोड़ दिया इससे मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है पर बहुत अच्छा है तुमने कर्ण को युद्ध में मार गिराया तत्प्राप्त मध्य में युद्धे सूत पुत्रान महारथा आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है यद्यपि मेरे शरीर में घाव हो गए हैं मैं बहुत पीड़ित हूँ कर्ण के बाणों से लेकिन आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी ना हम पाद धाविस्े कदाचित यहा पार्थ इत्यल्प बुद्धे व्रत सत्य सर्वदा सूनो कच्चितया था कर्ण हे अर्जुन उस मंदबुद्धि सूत पुत्र कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं अर्जुन को मार नहीं डालूंगा तब तक अपने चरण किसी से नहीं धुलवाऊंगा उसने प्रतिज्ञा की कि बहुत अच्छा हुआ आज तुमने उसे मार डाला अर्जुन अब तक कुछ नहीं बोले अब अर्जुन ने कहा कि मैं संतकों से युद्ध करने चला गया था पर लौट कर आने के बाद मैंने भयंकर युद्ध भी किया पर मुझे पता चला कि आपका कर्ण ने अपमान किया है तो युद्ध का भार भीमसेन पर सौंप करके मैं यहाँ आ गया आपसे मिलने आ गया अब आप मुझे आज्ञा दीजिए आमंत्रे तां भूहिणे जय मे जय रणे पुरा भीमं धारत राष्ट्राग्रसन्ते सऊती हनिष्या नरेन्द्र सिंह यथा तथा शत्रुगणाश्च सज्ञा मांगता हूं आप मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए और धरतराष्ट्र के पुत्र कहीं भीमसेन को लें। मैं सूत पुत्र को मार डालूंगा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए यह सुनते ही घाव तो ईश्वर के शरीर में पहले ही बहुत हो रखे थे और वे तो इसलिए प्रसन्न हो रहे थे कि चलो कर्ण को मार के आ गए नहीं तो बीच में आज तक कभी आए नहीं लौटते कर्ण को मार के आए हैं लेकिन आज जब उन्हें यह पता चला कि कर्ण अभी जीवित है अब तो वे क्रोध में तिलमिला उठे स्थिर और उन्होंने कहा कि तुमने द्वैत वन में कहा था कि मैं कर्ण को मार डालूंगा तो कहां चलेगी तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम भीमसेन को छोड़कर यहां चले आ गए और बिल्कुल ठीक है मैं राज्य पाना चाहता था मैंने तुमसे मांस के टुकड़े में फंसे हुए बंसी कांटे के समान और राज्य के रूप में अन्य विनाश का दर्शन कराया है हुँ? जैसे कांटे में बंसी कहते हैं उसको मछुआरों के पास जो कांटा होता है उसमें वो मांस का टुकड़ा फंसा देते हैं मछली फंस जाती है ऐसी राज्य के लोभ में तुम सबको मैंने फंसा दिया और निश्चित ही हम सब नरक में पढ़ने लायक है क्योंकि इतने लोगों की हिंसा भी हुई और जिससे हमें सदा भय बना रहता था वह दुष्ट सूत पुत्र अभी भी जीवित है कर्ण अभी भी जीवित है इससे अधिक और क्या कष्ट की बात होगी और आकाशवाणी ने तुम्हारे जन्म के समय जो कुछ कहा था वो आज बातें सच्ची होती नहीं दिखाई पड़ रही है देवता झूठ तो नहीं बोलते पर तुम्हारे बारे में जितनी भविष्यवाणिया हुई थी वे झूठी कैसे हो गईं धिक्कार है धिककार है तुम्हारा हमें धिक्कार है तुमको भी धिक्कार है एकमात्र भीमसेन ही बहुत अच्छे हैं जिन्होंने कम से कम इतना बड़ा पराक्रम दिखाया है स्वस्थात बाह मकूजनाक्ष तम खड्गृह हेम पट्टाबद्धम धनुश्चेदं गांडिवं ताल तुम्हारा रथ विश्वकर्मा का बनाया हुआ है आवाज नहीं आती उसमें से आजकल ऐसी भी गाड़िया होती ना जिन गाड़ियों के चलने पर आवाज नहीं आती एकदम सर्व से चली जाएंगी आवाज नहीं आएगी तो महाराज ऐसा ही आवाज न करने वाला तुम्हारे पास रथ है हनुमान जी जिस पर विराजमान है ऐसी ध्वजा है और स्वर्ण खडग है चार हाथ का धनुष है श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी हैं, फिर भी तुम कर्ण से भयभीत होकर के भाग आए हो अर्जुन धनुष तत्केशवाय प्रयत्ता भविष्य रणय केशव्य सदाचित केशव कर्ण मुग्रम मरुत्पत्र वृत्त में वक्त वज्राह तुम अपना गांडी भी धनुष कृष्ण को दे दो और स्वयं इनके सारथी बन जाओ जैसे इंद्र ने वृत्तासुर का बध किया था पर ऐसे ही कृष्ण कर्ण का वध कर देंगे और हे अर्जुन अथवा श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो जो युद्ध ही नहीं करेगा उसको धनुष से क्या काम तुम अपने से अच्छा जिसे वीर समझते हो अपने से अधिक तुमसे अधिक जो शक्तिशाली हो उसे तुम यह दे दो क्योंकि तुम युद्ध के योग्य नहीं हो अस्मान नैव, नैवम विहीना सुखा भ्रष्टांद राज्य न साच्य भूय महाराज जी यहां तक कह दिया आप ने कि अरे दुरात्मा अर्जुन पांचवें महीने में ही तुम माता कुंती के गर्भ से च्युत क्यों नहीं हो गए तुम्हें गर्भ से ही च्युत हो जाना चाहिए था अच्छा होता कि तुम पैदा नहीं होते तुम्हें गर्भ में ही तुम्हारा नाश हो गया होता क्योंकि तुम्हारे कारण ही हमने इतना बड़ा पराक्रम करने का मन किया यदि तुम न कहते तो मैं जीवन भर भजन करता मैं काहे को मुझे राज्य नहीं चाहिए था मैं लौट के आता ही क्यों अकेला ही भजन करता लेकिन तुम्हारे कारण इतना बड़ा संघार हमको करना पड़ा अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं मुझसे जो यह कह देगा कि तुम्हें धिक्कार है तुम्हारे बल को धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रियत्व को धिक्कार है तुम्हारे गांधीव को धिक्कार है और अब तुमसे यह धनुष नहीं उठता तो किसी दूसरे वीर को दे दो ये बात जो मुझसे कह देगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा ये प्रतिज्ञा क्यों थी अर्जुन ने तुरंत अर्जुन ने म्यान से तलवार निकाल ली और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार निश्चित किया कि आज मैं भाई साहब को ही धनराज मिश्र का ही शुरुद करूंगा निश्चय कर लिया तलवार निकाल ली तस् को समुद्वीक्ष अतिम संक्रुद्धो जिघान सुभर मारने का संकल्प लेकर के तलवार निकाल ली तत्कोपम समीक्ष केशव सदा उदम पार्थव गृहत खड मिच्चित भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष को ये शोभा नहीं देता तुम क्या कहीं पाप कर्म कर रहे हो यहाँ कोई पुत्र का मैदान नहीं है ये शिविर है तुम अपने बड़े भाई शिविर के सामने खड़े हो ये तलवार किसके लिए निकाल रहे हो यहाँ धरतराष्ट्र के पुत्र सामने नहीं हैं, फिर तुम क्यों तलवार निकाल रहे हो और फिर धरतराष्ट्र पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा तो अकेले भीमसेन कर चुके हैं फिर तुम तलवार किसके लिए निखा रहे हो हमारी समझ में नहीं आता है कर्ण जीवित है फिर तुम सलवार किसके लिए दिखा रहे हो यह ठीक नहीं है अर्जुन ने क्रोध में पुस्कार हुए कहा अन्स्म देहि गांडीव इतिमा योगी चोदिध्या तस्वीर शिविर इतुपान सुप्रतम ममो तदुक्तम मम वाचे नाग्या विक्रमा समक्षम तब गोविंद नुम सहे उत्तहे नजिष्यामी राजानम धर्म भी यह मेरा उपान सुब्रत है मैंने अपने मन में संकल्प कर रखा है जब से मुझे गांडीव मिला है कि जो मेरे गांडीव को धिकारेगा मेरे बल को धिकारेगा और कहेगा कि गांडीव किसी दूसरे को दे दो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा उसका मस्तक अवश्य ही काट लूंगा तो इस धर्मभीरु नरेश को भी मैं छोड़ नहीं सकता मैं इनका बध अवश्य करूँगा प्रतिज्ञा पालेशमी हतम नरसम एक तदर्थम मया खडो गृहित ये नंदना बहुत तो ध्यान से सुना ये प्रकरण बहुत काम का प्रकरण है बड़े महत्व का प्रकरण है भगवान ने अपने भक्तों को कैसे बचाया है ये बात समझने की है बोले इसलिए मैं इस खडग ऐसी आज अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा प्रतिज्ञा के भार से वर्ण हो जाऊंगा युधिष्ठिर का सरच्छेद करके लेकिन धन्य है अर्जुन इतने क्रोध में फिर भी कह रहे हैं तमस्थ जगत साथम गतागतम तत्था प्रकृष्यामी यथा माम बक्षते भगवान हमने तो भीतर से पक्का किया है फिर आप सर्वज्ञ हो सर्वेश्वर हो परमात्मा हो मैं आपका शरणागत हूँ आपके अधीन हूँ फिर आगे आप जो हमको बताओगे तो हम करेंगे लेकिन अभी तो हमने ये निश्चय किया है कि हम ईर्ष को जीवित नहीं छोड़ेंगे ध्यान दें शिक्षा ये लेनी है संसार में हम लोग जीते हैं संसार से हटके नहीं जा सकते कहा जाओगे संसार से हटके आखिर तो ये शरीर गुणदेव के समिश्रण से बना हुआ है विधि प्रपंच गुण अवगुण गुण और अवगुण को स्थान करके विधाता ने सृष्टि बनाई है कोई ऐसा नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो कोई ऐसा नहीं है जिसमें दोष ही दोष हो गुणी में भी दोष होते हैं दोषयुक्त में भी कोई न कोई गुण होता है इसलिए गुणग्राही होना चाहिए महाराज बड़े से बड़े महात्माओं को उच्च कोटि के सिद्धों को भी कई बार भगवान की प्रचंड माया के कारण विकारों से ग्रसित देखा जाता है हम लोग तो कलिमल ग्रसित जीव हैं तिनकी कथा न कहो बखानी सदा काम के चेहरे जानी शास्त्र में लिखा है विश्वामित्र पराशर प्रभृत वाताबुपर्णाशन ते पिस्त्री मुख पंकजम सुलित दृष्ट मोहंगता महाराज विश्वामित्र पराशर आदि ऋषि कोई हवा पीकर रहते कोई पत्ता खा करके रहते कोई जल पी कर के रहते महाराज उनके ऊपर भी भगवान की प्रचंड माया ने प्रभाव दिखाया है वे भी कई बार क्रोध आदि के विकारों के आवेग में देखे गए समय और परिस्थिति हर व्यक्ति के सामने आती है सर्वथा निर्विकार निर्मल हो जाए तब तो वो भगवान भगवान ही हो जाएगा हरस विषाद ज्ञान अज्ञानू जीव धर्म अहमिति अभिमानू जीव के धर्म है पर जो बात हम कहना चाहते हैं तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए हम निवेदन यह करना चाह रहे हैं कि वैष्णव को साधक को क्षोभ रहित तो होना चाहिए शांत तो होना चाहिए सरल होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में अपमानित तो होने पर भी अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए यही बात सही है किंतु कथनचित कभी कोई विशेष दुष्प्रारब्धवश दुर्भाग्यवश विशेष विकट परिस्थितिवश कोई विकार जागृत हो जाए क्रोध आदि का आवेश भी हो जाए तो भी वैष्णव को अपनी भाषा नहीं बदलनी चाहिए ये ऊंची बात यदि अर्जुन ने आज यह नहीं कहा होता भगवान के सामने कि हे गोविंद सब कथा प्रकृष्यामी यथा माम बक्शते भगवान आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगा क्योंकि मैं तो सर्वथा आपके अधीन हूँ ये है वैष्णव की भाषा यदि ये भाषा अर्जुन ने न बोली होती तो भगवान कुछ न कहते और अर्जुन ने युधिष्ठिर का मस्तक काट दिया होता तो आज महाभारत में पांडवों का चरित्र आदर्श चरित्र माना जाता क्या अर्जुन प्रात होते क्या गरिमा और क्या महिमा रह जाती इसलिए भैया चाहे जैसी परिस्थिति आवे हम भगवान के दास हैं भगवान की जो प्रेरणा होगी भगवान की जो आज्ञा होगी संतों के गुरुजनों की जो आज्ञा होगी हम उससे बाहर नहीं हैं, हम उससे हटकर नहीं जाएंगे ये बात प्रत्येक वैष्णव को इस भाषा को नहीं छोड़ना चाहिए वैष्णव को अपनी भाषा नहीं बदलनी चाहिए भाषा सही, सही बनी रही महाराज जी तो ठाकुर जी कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों में मार्गदर्शन कर देंगे तो कहीं भाषा ही बिगड़ गई तो बस गया काम भाषा नहीं बिगड़नी चाहिए महाराज करके भगवान ने कहा धिकित गोविंद पार्थक पार्थ मुक्ता ब्रवीत पुनः यस सुनकर के भगवान श्रीकृष्ण ने कहा झिकार है झिक है झिक है झिक है झिक है अर्जुन ने कहा किसको बोले तुमको तुम ही खड़े हो यहां मेरे सामने झिकार है इदान पार्थ जानामे न वृद्धा सेवित कालन पुरुष व्याघ्र संदम्भम यद आज हमें पता चल गया कि अर्जुन तुमने बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं की है व्यवृद्ध ब्रध ज्ञान वृद्धों की सेवा जो करता है उसको अपने से बड़ों के ऊपर कभी क्रोध नहीं आ सकता अपनों से बड़ों के ऊपर क्रोध उसी को आता है जिसने संतों की सेवा न की हो सत्संग न किया हो व्यो की सेवा न की हो अकार क्रियाणा च संयोग योति वही कार्याम कार्या क्रियाणाम च पार्थक पुरुषाधमा भगवान की मुख से निकला हुआ वाक्य है लिखने योग्य है भगवान कह रहे हैं जो करने योग्य होने पर भी असाध्य है करने योग्य है पर असाध्य नहीं किया जा सकता है करने योग्य होने पर भी जो असाध्य है और जो साध्य होने पर भी निषिद्ध है करने योग्य है वो काम लेकिन असाध्य हो ही नहीं सकता नहीं करना चाहिए और साध्य होने पर भी निषिद्ध है जो किया जा सकता है हम कर सकते हैं लेकिन उसको करने की शास्त्र की आज्ञा नहीं है हमें वह काम नहीं करना चाहिए कि अर्जुन जो करने योग्य होने पर भी असाध्य हों और तथा जो साध्य होने पर भी निषिद्ध हों ऐसे कर्मों से जो अपना संबंध जोड़ लेता है वो अधम पुरुष माना जाता है हम जो काम कर नहीं सकते उस काम से हमको दूर से राम राम कर लेना चाहिए भले ही करने योग्य है हम पहाड़ नहीं उठा सकते सामने पहाड़ है के तुमाल पहाड़ भगवान उठा सकते हम नहीं उठा सकते हनुमान जी, जी उठा सकते हैं अब हम कहें कि नहीं नहीं जब हनुमान जी उठा सकते हैं भगवान उठा सकते तो हमको ही कम है हम भी तो महात्मा है हमसे पत्थर भी नहीं उठेगा जो, जो करने योग्य है किसने किसने तो उठाया ना पहाड़ पर हम नहीं उठा सकते तो हमको नहीं उस काम में लगना चाहिए पर उस काम से हम संबंध जोड़ लें और जो निषिद्ध है उसको करने के लिए तैयार हो जाएं, जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए तैयार हो जाएं, ये नीच पुरुष का लक्षण है ये अधम पुरुष का लक्षण है अर्जुन ये अधमत्व तो तुमने कहां से आया बड़े भाई पिता के तुल्य तो होते हैं उनका अपमान उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए और तुम उनका वध करना चाहते हो इसलिए जो स्वयं धर्म का अनुसरण आचरण करके शिष्यों को अपने आचरण के द्वारा धर्म का उपदेश देते हैं वे ही श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं जो केवल वाणी से उपदेश देते हैं आचरण जिनमें प्रतिष्ठित नहीं है ऐसे लोग आदर्श पुरुष नहीं होते और जो वाणी से और आचरण से दोनों से शिक्षा देते हैं ऐसे ही पुरुषों को उत्तम पुरुष कहा जाता है वो श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हैं इसलिए प्राणी बध भयंकर पाप है और प्राणी बध में भी अपने बड़े भाई की हिंसा ये तो कितना बड़ा पाप है नहीं कहा जा सकता है और तुम अपने बड़े भाई को मारना चाहते हो क्या तुम्हें धर्म के रहस्य का बिल्कुल ज्ञान नहीं है हे पांडुनंदन मैं तुम्हें स्वयं धर्म के रहस्य को बतला रहा हूँ पितामह भीष्म, युधिष्ठिर, विदुर और कुंती ये ये ही तुम्हें तत्व का उपदेश कर सकते हैं, या फिर मैं तुम्हें तत्व का उपदेश कर सकता हूँ देखो भवेद सत्यम अवक्तव्यम अवतव्यम अनुतम यानृतम भवेत सत्यम चाप्य नृतम भवे यृतम भवेत सत्यम सत्यम चाप्य नृतम भवे जहां झूठ बोलने का परिणाम सत्य बोलने के समान मंगलकारक हो यह है श्री कृष्ण की व्याख्या झूठ बोलने का परिणाम सत्य के समान मंगलकारी हो और जहां सत्य बोलने का परिणाम भयंकर अमंगलकारी हो ऐसी जगह पर सत्य भी नहीं बोलना चाहिए ज्यादा ही लकीर के फकीर बने भय हो तो चुप हो जाओ ना हा कहो ना ना कहो तुम्हें जो अपने मन में भाव आ रहा है कि मैं मेरी बात झूठी हो जाएगी तो बताओ तुम सत्य का पालन करना चाहते हो और इस सत्य के पालन रूप धर्म से कितना अमंगल होगा अपना बड़ा भाई पिता के समान होता है और ऐसा सदाचारी ऐसा जितेन्द्रिय ऐसा धर्मात्मा और उस अपने भाई की हत्या अर्जुन तुमने तो किए कराए पर पानी फेर दिया सब गुड़ हो गया कैसी कैसी तुम्हारी कीर्ति कहा तुम गए स्वर्ग तक गए शंकर जी को संतुष्ट किया और तुम्हारी इस प्रकार की वृत्ति इसलिए इसलिए अर्जुन यह ठीक नहीं है तुमने यह ठीक नहीं किया धारणा धर्म मिथ्याह धर्मो धारय प्रजा भगवान का उपदेश है महाभारत का श्लोक है धारणा धर्म मिथ्याह धर्म धारे से प्रजा धारण संयुक्त इति इतिश्चया भगवान कह रहे हैं धर्म ही प्रजा को धारण करता है और जो धर्म को धारण करता है धर्म उसको धारण करता है जो धारण करता है उसे धर्म कहते हैं जो धारण प्राण रक्षा से युक्त हो जिसमें किसी जीव की हिंसा न की जाती हो वही धर्म है यही शास्त्रों का सिद्धांत है तो इसलिए तुमको इस प्रकार का भयंकर अपकर्म नहीं करना चाहिए अर्जुन ने कहा भगवन आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है भवान मातृ समो धन्य कितने गुस्सा में अर्जुन आ गए लेकिन भाषा उनके वैष्णव की है अर्जुन कह रहे हैं हे नाथ आप मेरी मैया हो मित्र नहीं हो जैसे माता पुत्र की हितकारिणी होती है ऐसी आप मेरी माता के जैसे हैं। भगवान मातृ समोह तथा पितृ समोह आप हमारे पिता के समान हैं, माता के समान हैं। गतिश्च परमा कृष्ण तमेवच परायणम हे भगवान आप ही मेरी गति हैं। आपको छोड़कर सत्य कहता हूँ मेरे जीवन में और कोई नहीं है बस यही तो ठाकुर जी चाहते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम शिवदास जी बार बार यही कहते थे एक बार सरल हृदय से स्वीकार कर लो हे नाथ में केवल आप का ही हूँ और आप ही एकमात्र मेरे हो ये भाषा अर्जुन की है अर्जुन कहते भगवान मैं चाहे जैसा हूँ आप का ही हूँ सत्य कहता हूँ आपको छोड़ कर मेरी कोई गति नहीं है वेद सर्वम यथा तथम आप सब कुछ जानते हैं। अवध्यम पांडवम मन्ये धर्मराज हम आपके विचारों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ मैं पांडव श्रेष्ठ को मानता अब किंतु मेरे मन में जो बात थी वो मैंने कह दी क्योंकि क्यूँकी अन्य पार्थ तत्व कहा इन्होंने कहा है कि, कि किसी दूसरे को धनुष दे दो जो तुमसे बल बीरी में अधिक हो इसीलिए मेरे मन में क्रोध आ गया और मैंने ऐसा किया और महाराज अर्जुन रो पड़े अर्जुन ने कहा प्रभो आपने बड़ी कृपा की कथनचित यदि मैंने युधिष्ठिर को मार दिया होता तो आपसे मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ युधिष्ठिर के बिना इस संसार में एक क्षण भी जीवित नहीं रहता युधिष्ठिर को मारने के बाद इसी खड़ग से मैं अपना मस्तक भी काट डालता आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है लेकिन भगवान मैं क्षत्रिय हूँ अधर्म से बहुत डरता हूँ भाई को मारना भी महान अधर्म है क्योंकि मेरे गुरु के तुल्य हैं, पिता के तुल्य हैं, बड़े भाई हैं, और झूठ बोलना प्रतिज्ञा छोड़ना ये भी महान अधर्म है ये श्रेय निश्चितं निश्चितम रू हम साधि माम स्वाम प्रपन्नम यही अर्जुन की भाषा है बोले महाराज अब जो सही सही कल्याणकारी बात हो वो हमको बताए भगवान हंसने लगे भगवान ने कहा कि देखो इन्होने तुमसे अनुचित नहीं कहा क्योंकि तुम बड़े दयालु हो भगवान के बोलने की शैली बहुत अच्छी है बोलना सीख है तो श्री कृष्ण सही सीखे बोलना कितना बढ़िया बोलना जानते हैं इनसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कोई नहीं इनसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं इनसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं इनसे ज्यादा भोला कोई नहीं और इनसे ज्यादा चतुर कोई नहीं भोले भी बहुत हैं और चतुर भी बहुत हैं महाराज बोलो वृंदावन विहारी भगवान बोले कि आपको बड़ा भ्रम है आपको बड़ा भ्रम है कि युधिष्ठिर ने मुझसे कड़ुआ बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं देखो तुम दयालु हो यदि तुम्हें क्रोध न दिलाया जाए तो तुम कर्ण को कैसे मारोगे इसलिए तुमको क्रोध दिलाने के लिए भाई साहब युधिष्ठिर ने और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया कि तुम क्रुद्ध हो जाओ और पूरी शक्ति लगाकर कर्ण से युद्ध करो लेकिन बड़े दुख की बात है जिस क्रोध को तुम्हें कर्ण के ऊपर छोड़ना चाहिए वह क्रोध तुम अपने बड़े भाई युधिष्ठिर पर छोड़ना चाहते हो बड़े दुख की बात है और अपने से जो बड़े होते हैं वे कथनचित बहुत कड़वा भी बोलें, तो भी तो भी उस कड़ुए वचनों में व्यक्ति को यह समझना चाहिए गुरुजी बहुत कड़वा बोलें, बहुत कठोर बोलें, पिता बहुत कठोर बोलें, बड़ा भाई बहुत कठोर बोले आचार्य बहुत कठोर बोले तो समझना चाहिए कि हमारी व्याधि की औषधि ये कड़वी वाणी ही है कड़वी दवा अब सुगर बहुत बढ़ जाता है तो चिकित्सक कैसा करेले का जूस पियो क्या का जूस पियो करेले का कितना मीठा होता करेला जानते हैं रोगी कहे महाराज कितनी चम्मच चीनी छोड़ लें चीनी छोड़ने की अनुमति मिलेगी रोगी को हम हमने प्रयोग करके देखा नहीं है लेकिन बता रहे हैं कि एक गिलास करेले के जूस में दस पांच चम्मच शक्कर भी छोड़ दो तो भी कड़ुआ खत्म होने वाली पर कभी कभी कडवा करेले का जूस ही चिरायते काढ़ा ही शरीर के लिए अमृत बन जाता है इसलिए अपने से बड़े कभी कटु भाषा का प्रयोग करें तो व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए कि इस कड़वी वाणी में भी हमारा कोई बड़ा भारी हित छिपा हुआ है ऐसा समझ करके अपने से बड़ों पर क्रोध नहीं करना चाहिए जानातम पांडव एश पापम लोके कर्णम सहिय मन तत्व मित्तो भ्रसरो शीते ना समम परुषाणी पार्थ वे जानते हैं कि तुम्हारे शिवाय कर्ण का सामना कर पाना दूसरे के लिए असंभव है और ये बेचारे घायल हो गए दुखी हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा ऐसा नहीं कहना चाहिए इसलिए हे अर्जुन तुम सावधान होकर सुनो यदा मानम लवते माननारदा सब जीवति जीव लोके यदा अवमान लवते महातम जीवन मृत इच्छित शाह इतना बढ़िया श्लोक है घर घर की दीवार पर लिखाया जाने लायक श्लोक है है महाराज लेमिनेशन करा के घर में लटकाने लायक श्लोक है जिसमें सब लोगों की नजर उस पर पढ़ती रहे लोग पाठ करते रहें इतना सुंदर श्लोक है ये श्लोक यदि हमारी समझ में आ जाए तो हमारे द्वारा बड़ों का अपमान नहीं होगा भगवान कह रहे हैं कि इस जीव जगत में सम्माननीय पुरुष जब तक सम्मान प्राप्त करता है तभी तक वह जीवित माना जाता है जब वह अपमान पाने लग जाता है तो वो जीते जी मरे हुए के तुल्य हो जाता है तुमने भीमसेन ने नकुल सहदेव ने और वृद्ध पुरुषों ने सूरवीरों ने तुम सब ने मिलकर सदा सर्वदा धर्मराज युधिष्ठिर का सदा सम्मान किया है कभी भूलकर अपमान नहीं किया है तो ये सदा सम्मान प्राप्त कर चुके हैं थोड़ा सा अपमान कर दो इनका थोड़ा सा अपमान कर दो तो बड़ों का तिरस्कार ही उनकी मृत्यु है तो तुम्हारा वचन भी सार्थक हो जाएगा अब फिर चरण पकड़ लेना रोने लग जाना और क्या है कि कोई बात नहीं भैया जी आपने कड़वा बोला हमने उतना कड़वा तो नहीं बोला बस थोड़ा सा हम भी बोल गए तो आप क्षमा कर दो कोई बात नहीं अब क्या करें ये मांस की जीव है उलट पलट हो जाती है कुछ इधर उधर हो गई और खिस खिसल गई जीव अब हम क्या करें आप क्षमा कर दो तो दोनों काम बन जाएंगे भ्रातृ हत्या का पाप नहीं लगेगा और वाणी से तिरस्कार करने से तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय अर्जुन पक्के चेला है बोले क्या कहें आज तक कभी अपमान किया नहीं नहीं तो अपमान करना सीखना पड़ता है क्या लोग मैया बाप का अपमान कर देते भाई तो भाई भाई की तो चले क्या पिता माता का अपमान कर देते हैं अरे नारायण गुरु का अपमान कर देते हैं लोग गुरुओं को भी नहीं छोड़ते हैं ऐसे अभागे पुरुष होते हैं अर्जुन पक्के चेला है बोले महाराज आज तक मैंने कभी अपने से बड़ों का अपमान नहीं किया तो जिन्हें अभ्यास होता वो तो कर देते हैं हमने सीखा ही नहीं अपमान करना अब बताइए हम क्या कह रहे भगवान बोले स्वमितुक्तो हिनिहितो निहितो भवती भारत तो। अर्जुन तुम एक बार युधिष्ठिर को तुम कह दो बस इतना ही उनके लिए मृत्यु है कोई गाली नहीं दी अर्जुन ने केवल युधिष्ठिर को तुम कह करके एक बार संबोधित कर दिया अपने से बड़ों को तुम कह देना यही उनको मार देना है इसलिए भैया सदा अपने से बड़ों को आदरपूर्वक बोलना चाहिए अब जहां की भाषा हो वो बात तो अलग है हमारे ब्रज में जो विशेष सम्माननीय पुरुष होते हैं ना उनको तो तुम कहते हैं कहिए देवकी नंदन जी महाराज ऐसे ही है कि नहीं बाबा तुम कब और बहुत ज्यादा प्रेम होगा तो तुम नहीं बोलेंगे तब तू बोलेंगे हे तू कहां से आयो ऐसे बोले आप शब्द का प्रयोग शायद धोखे से कोई समझदार कर दे तो कर दे नहीं तो आप शब्द का प्रयोग नहीं होता छोटे को तू कहेंगे बड़े को तुम कहेंगे यही है कि नहीं श्री घनश्याम दास बाबा बैठे हैं यही बात है कि नहीं बड़े से कहेंगे तुम और छोटे से कहेंगे तू बड़े से तुम कह देना यही उनकी मृत्यु है बड़ों के प्रति सदा आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कभी अपमान वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए अर्जुन अथर्व की श्रुति जिसके ऋषि अंगिरा हैं उस श्रुति में ये बात कही गई है अथर्वासी है सा उत्तमा श्रुति अविचार्य व कार्य शास्त्र नरस सदा उस श्रुति में लिखा है कि अपनी भलाई चाहने वाले मनुष्यों को सदा बिना विचारे ही स्तुति के अनुसार बर्ताव करना चाहिए क्या अवधे न प्रोक्त हो यद गुरु स्वमिति प्रभु श्रुतिकार्थ यह है उस श्रुति का भाव यह है कि अपने से बड़े गुरुजनों को तुम कह देना यही बिना मारे उन्हें मार डालना है यह सुनकर के अर्जुन ने कहना आरंभ किया बोले तुमको हमको डांटने का कोई अधिकार नहीं है खुद पराजित हो करके तुम यहाँ आकर के बैठे हो हाँ भीमसेन हमारी निंदा अवश्य कर सकते हैं पर तुमको हमारी निंदा करने का अधिकार नहीं है तुम डर के मारे यहाँ आकर के बैठ गए महावलो वैश्रवणान्त को पहा प्रसह्य हंता दुषता सभीम सेनोर हति ग्रहणाम में नत्वाम नित्यम रक्षसे यह सूज भी तुम्हारी तो हम ही लोग मिलकर सुरक्षा करते हैं तुम हमारी निंदा नहीं कर सकते भीम को अधिकार है इसलिए तुम उपालंभ मत दो यह कड़वी वाणी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है और महाराज बोलने में भरे तो भीतर से थे और ज्यादा भी बोल गए अर्जुन बोले नचाभिन तबाभि राज्य स्विताय सकता स्वयं कृतवा पाप मनारी जुस्तम अस्माभिर्वा तत्विच्छेस्वरि स्वम मैं तुम्हारे राज्य का अभिनंदन नहीं करता क्योंकि तुम जुए में आसक्त हो तुम्हारे जुए का परिणाम हम सब भोग रहे हैं और तुम्हारे पाप कर्म का फल भोगना हमें पड़ रहा है और अब तुम हमको ही नौका बनाकर शत्रु सेना को पार करना चाहते हो ऐसा कह करके अर्जुन चुप हो गए और चुप ही नहीं हो गए इतने शोक में डूब गए फूट फूट कर अर्जुन रोने लग गए कह तो गए इसमें कोई उठ गाली नहीं दी अर्जुन ने खाली तुम ही कहा और जो बात कही वो झूठ ही नहीं कही सही कही लेकिन इतना कष्ट हो गया अर्जुन को इतना कष्ट हो गया कि एक बार तो तलवार भगवान के कहने से म्यान में रख ली थी फिर म्यान से तलवार खींच ली भगवान ने कहा भले आदमी इतना लंबा सोड़ा प्रवचन करना पड़ा तब तुमने म्यान में तलवार रखी अब फिर तलवार क्यों खींच रहे हो बोले मैं अपने आप को जीवित नहीं रखूंगा मुझसे बड़े भाई का अपमान हुआ है गुरुजनों का अपमान बन जाए तो व्यक्ति को जीवित नहीं रहना चाहिए मैं अपने को दंड दूंगा मैं अपना मस्तक काटूंगा क्योंकि मैंने दूसरी प्रतिज्ञा की थी जिस दिन मैं अपने बड़े गुरुजनों का अपमान कर दूंगा अपने से बड़ों का अपमान मेरे द्वारा हो जाएगा चाहे मन से वाणी से क्रिया से उस दिन मैं जीवित नहीं रहूंगा महाराज मेरी दूसरी प्रतिज्ञा भगवान ने कहा अर्जुन पहले ये तो बता दो तुमने कितनी प्रतिज्ञाएं कर रखी है पहले कहते चुपचाप हमने एक प्रतिज्ञा कर ली जैसे तैसे उससे तुमको बचाया तो अब तुम कहते हमने दूसरी प्रतिज्ञा कर ली तो तुम ऐसा करो सब सूची सुना दो अपनी प्रतिज्ञाओं की जिससे हम एक साथ समाधान कर दें तुम बार बार मुझे संकट में डाल रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हो बोले तो प्रभो में जीवित नहीं रहना चाहता मैंने जिन धर्मराज विषि का कभी सिरकार नहीं किया ये द्रोप को जुए में हार गए लेकिन मैंने नहीं कहा कि आपने अधर्म किया पर मैंने इतना बड़ा पाप किया है मैं जीवित नहीं रहूंगा मैं अपने आप को समाप्त करके ही चैन ले पाऊंगा भगवान ने कहा कोई बात नहीं हम भी उपायों के भंडार हैं चिंता मत करो तुम विचार तो करो तुम्हारे मरने से क्या युधिष्ठिर को प्रसन्नता होगी क्या भीमसेन को प्रसन्नता होगी क्या मुझे प्रसन्नता होगी फिर तुम्हारी वध की प्रतिज्ञा कहा जाएगी क्या पांचाली द्रौपदी को प्रसन्नता होगी क्या कुंती माता को प्रसन्नता होगी इससे तो तुम्हारे शत्रु ही आनंदित तो होंगे ऐसा मूर्खता पूर्ण कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए भगवान ने कहा अर्जुन हम तुम्हारे इस धर्म संकट का समाधान भी कर देते हैं तुमने प्रतिज्ञा की है ना कि जिस दिन अपने से बड़ों का अपमान मैं कर दूंगा उस दिन मैं जीवित नहीं रहूंगा मैं प्राण विसर्जन कर दूंगा तो मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ अपने से बड़े गुरुजनों के सामने अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या के समान है आत्मवध के समान है तो तुम हमारे सामने और युधिष्ठिर के सामने अपनी बढ़ाई कर दो बस तुम्हारी आत्महत्या हो जाएगी तुम्हारा वध हो जाएगा यह है समय और परिस्थिति के अनुकूल श्री कृष्ण के द्वारा धर्म का प्रवचन इसलिए महाभारत के नायक श्री कृष्ण वे सदा सर्वदा संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रासंगिक बने रहेंगे यदि किसी को धर्म नीति न्याय व्यवहार कुशलता चतुराई ये सीखना है तो ये श्री कृष्ण के चरित्र से सीखी जा सकती है बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की अब तो अर्जुन प्रतान्न हो गए और अर्जुन ने कहा अर्जुन ने कहा मेरे जैसा कौन हो सकता है अरे मेरे जैसा तो मैं ही हूँ गांधीव जिसका अस्त्र है अग्नि को जिसने तृप्त किया हो भगवान शिव को जिसने संतुष्ट करके युद्ध में पाशुपता प्राप्त किया हो पाताल में जाकर काल के दानवों का संघार किया हो वो अर्जुन तो अर्जुन है गांडीव जिसका अस्त्र है उसकी भुजाओं के बल की सीमा ही क्या है अर्जुन ने खूब अपनी बड़ाई की है और मैं आज छोड़ूंगा नहीं आज मैं अपना धनुष छू करके बाण छू करके शपथ खाता हूं आज मैं कर्ण को अवश्य मार दूंगा मही तले पतिश्यामी सत्येनायु मालवे या मर जाऊंगा या मार डालूंगा कर्ण को प्रतिज्ञा करता हूं ज्यादा बड़ाई कर रहे थे तो भगवान ने थोड़ी उंगली दबाई बस बस रहन दो बड़े भोले हो तुम एक बार कहने के लिए कहा तो कई बार तुम तुम कह दिया अब बड़ाई करने को कहा तो बढ़ाई ही किए चले जा रहे हो अपनी चुप हो जाओ हो गया काम पूरा अब युधिष्ठिर दुखी हो गए बोले भीम से इनको राजा बना दो तुम कर्ण को मार दो स्वस्थतः मैं बहुत अयोग्य हूं बड़ा जरूर हूं पर बड़प्पन जैसा मुझ में कोई गुण नहीं है मैं अब जंगल में जा रहा हूं मुनियों की तरह निर्वाह करूंगा मैं पूर्वक कहता हूं मैं केवल धर्म का पालन करना चाहता था राज्य का लोग मुझ में नहीं है अर्जुन मैंने जो कठोर वाणी कही है, है उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर दो ये होते हैं बड़े अपने से छोटों को भी झुकने में उनको संकोच नहीं होता अर्जुन तुम्हारो गड़ गए और वो बन में जाने के लिए तैयार हुए भगवान ने संकेत किया अर्जुन चरणों में लिपट गए श्री कृष्ण ने चरण पकड़ लिए बोले दादा क्या कर रहे हो जैसे तैसे मना करके हाथ पाँव जोड़ के रोक लिया और सब बीच बचाव ठाकुर जी ने करा दिया और इसके बाद ठाकुर जी ने कहा अरे तुम्हारे चरणों में अर्जुन पड़ा है अब उठाकर देखो कितना रो रहा है आंसू कोस कर अपने अनुज को एक बार हृदय से तो लगा लो ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं युधिष्ठ रो पड़े हैं अर्जुन को हृदय से लगाया है आज जी भर के अर्जुन रोए है और जी भर के युधिष्ठ रोए हैं रोना बहुत जरूरी है महाराज जैसे स्वास्थ्य के लिए हंसना बहुत जरूरी है ऐसे ही रोना भी बहुत जरूरी है कई बार रोने में सारे पाप ताप संताप बाहर निकल जाते हैं भीतर की गंदगी रोने में बाहर चली जाती है अब दुख के आंसू हों उससे भी गंदगी जाती है और प्रेम के आंसू हों तब तो कहना ही क्या भक्तन के जो प्रेम के आंसू इनको जग में मोल न तोल हमारे राष्ट्रीय विहरी ठाकुर जी गाते हैं गोस्वामी जी भी कह रहे हैं प्रेम भक्ति जल बिन भूराई अभियंतर मल कब हूँ की जाये भीतर का मल तभी समाप्त होता है युधिष्ठिर का मन हल्का हो गया अर्जुन का भी मन हल्का हो गया युधिष्ठिर ने मस्तक सूंघा है मुख पर स्नेहांकन किया है दोनों हाथ मस्तक पर रखे हैं और कहा धनंजय महाभ